नमो ओ नमोते ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम ज्ञान तीनंद ज्ञाजन शुरन्मीना तस्म श्रीगुरव श्रीचैत मनोभीष्ट स्थात येन भूतले स्वयं रूपा ददा स्वदाक वंदेह श्री गुरा श्रीयुता पद श्री, श्री गुरूं वैष्णवां श्री रूपर जाता सह गण रघुनाथ तम सुजीव साइतम सावदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य दवां श्री राधा कृष्ण पा सहगना गण ललिता श्री विशाखान्वित हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश राधा कांत नमस्ते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदवेश्वरी ऋषभा दिवी प्रणमा हरिप्रिए वाचा कल्पत कृपा सिंधु पतिता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम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 तो आप सब परिचित है कि आज हम विशेष एक विषय विशे है जिस पर चर्चा करेंगे नामामृत या फिर भगवत नाम महिमा तो शास्त्र कहते हैं कि दोनों व्यक्ति का परम सौभाग्य होता है जो व्यक्ति इस युग का जो परम धर्म है उसके बारे में चर्चा करता है या फिर उस परम धर्म के बारे में श्रवण करता है तो जिसका वर्णन ये जो भगवान का जो नाम है या भगवान के नाम की जो महिमा है ऐसे नहीं कि कुछ ही शास्त्रों में वर्णन किया गया है बल्कि अलग अलग जो धर्म ग्रंथ है उन सारे धर्म ग्रंथो में ये जो भगवान के भगवान का जो पवित्र नाम है उसकी महिमा का वर्णन विस्तृत रूप से हमें प्राप्त होता है इवन भारत में ही नहीं जैसे भारत में चाहे कोई व्यक्ति किसी भी पंथ आदि का हो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो लेकिन सारे जो संत आदि हैं, साधु है वो <coughs> एक ही विषय पर अपनी शिक्षाओं में जोड़ देते हैं और वो विषय प्रमुखता भगवान का पवित्र नाम चाहे वो आ, नानक देव हो या मोहम्मद पैगंबर हो जीसस क्राइस्ट हो या फिर अलग अलग व्यास देव के अनुग्रह आने वाले वैदिक सभ्यता के महान आचार्य गण क्यों ना हो तो इस प्रकार से हर कोई धर्मग्रंथ या फिर हर कोई जो आचार्य है साधु है संत है वो भगवान के नाम पर अधिक से अधिक जोर देते हैं अपनी शिक्षाओं में और वास्तव में तब तक आध्यात्मिक शिक्षा की पूर्ति नहीं है या आध्यात्मिक शिक्षा की पूर्णता नहीं है जब तक भगवत नाम तक या नाम को इन सारी शिक्षाओं का शिक्षाओं के सार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाए तो कलियुगा में हम जैसे भारत में जन्म लेते हैं तो हर घर में गांव में मोहल्ले में इवन कई बार स्कूल शादी में या मंदिरों में जाते हैं तो वहां यही सुनने को मिलता है कलियुगा केवल नाम आधारा ये तो पता है आधारा मतलब आधार हम जैसे घर घर के लिए नीं होती है जिसके ऊपर घर खड़ा हो जाता है तो घर की यदि नींव उचित रूप से नहीं है फाउंडेशन ठीक नहीं है तो घर लंबे समय तक खड़ा नहीं रहेगा तो उसी प्रकार से भगवान का नाम इस कलियुगा के लिए और कलियुगा के हर आध्यात्मिक कार्य के लिए फाउंडेशन है प्रमुख है चाहे वो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से इंडिविजुअल रूप से क्यों ना हो या फिर पारिवारिक फैमिली रूप से क्यों ना हो या फिर सामाजिक रूप से क्यों ना हो तो यदि उसके आध्यात्मिक प्रैक्टिस का प्रमुख जो जोड़ है वो हरिनाम नहीं है तो आध्यात्मिक जीवन में वो कभी भी खड़ा नहीं रह सकता या लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता या लंबे समय तक आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं कर सकता वो तो कुछ ही दिन का आया राम और व्याराम इस दरवाजे से आया और पीछे के दरवाजा है वहां से चला गया तो इस प्रकार से भगवान का नाम हमारे सारे आध्यात्मिक प्रैक्टिस का आधार है फाउंडेशन है इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे यह हरे कृष्णा मोमेंट है तो ये मोमेंट का सबसे प्रमुख चीज कुछ है तो वह हरे कृष्णा है भगवान का नाम है तो यदि व्यक्ति को इस आंदोलन में होना है तो उसको भगवान के नाम का उच्चारण करने में अति दक्ष होना चाहिए कोई यो, यो, यो, योगा प्रैक्टिस करता है तो वो किसी योगा संस्था में है या फिर योगा, योगा मिशन में है तो वहां उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो योगा में एक्सपर्ट होना चाहिए दक्ष होना चाहिए नाम के लिए योगा क्लास ज्वाइन करना तो वो उचित नहीं है तो उसी प्रकार से जब हम ये जो हरे कृष्ण मोमेंट में हम आते हैं तो हमसे आशा की जाती है कि हम भगवान के नाम में अति दक्ष हो जाएं, जाए जैसे हम जल में तैरना तैरते हैं तो हम बेस्ट स्विमर बनना चाहते हैं या स्विमर अच्छा तैरा होना चाहिए तो उसी प्रकार से इस आंदोलन में बेस्ट चैंटर होना चाहिए भगवान के नाम का उच्चारण करने वाला होना चाहिए लेकिन परंतु तो देखा जाता है कि कल में लोग अपने मुंह से बोलते रहेंगे कलयुग केवल नाम आधारा नाम आधारा और उनको बोला जाए अरे भगवान का नाम लो कहते नाम नहीं लेंगे लेकिन ये बोलते रहेंगे क्या कलियुग केवल नाम आधारा तो ये मूर्खता है कलयुग के लोगों का ये दुर्भाग्य है दुर्दैव है ऐसी उनकी स्थिति है दयनीय स्थिति है इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कली रूपी सर्प ने या कले रूपी राक्षस या आसुर ने कलियुगा के लोगों को निगल लिया है और कलयुग के मुंह में हम हाँ हाथ जोड़ के हम हाँ चले जा रहे हैं और कलीय रूपी जो सर्प है वो सारे लोगों को निकल रहा है और लोग धीरे धीरे जैसे उनकी आयु बढ़ती है और इतने निमग्न हो जाते भौतिक कार्यों में हर समय दिग्भ्रमित रहते हैं अपने जीवन में हमेशा भ्रमित रहते हैं उनके पास कुछ विवेक बुद्धि नहीं होती उनके पास ये डिसीजन पावर नहीं होती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है क्या उचित है क्या अनुचित है इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसे कली के लिए जो सर्वोत्तम जो दवाई शास्त्रों में प्रदान की है वो भगवत नाम है इसलिए है जब भगवान के नामी कमल से पद्म निकला कमल निकला तो ब्रह्मा का जन्म हुआ उस कमल पर और ब्रह्मा ने वास्तव में भगवान कृष्ण से सबसे पहले भगवत नाम को स्वीकार किया भगवान ने अपने बासुरी के द्वारा ब्रह्मा को भगवत ज्ञान प्रदान किया और नाम, भगवान नाम ब्रह्मा ने अपने जीवन में सर्वप्रथम धारण किया तो ऐसे ब्रह्मा सर्वप्रथम कोई चीज स्वीकार करते हैं इस जड़ जगत में तो भगवान का पवित्र नाम है जिनके कारण उनके पास सारी योग्यताएं आ जाती हैं और वो कभी भी भगवत सेवा से विचलित नहीं होते और दृढ़ता के साथ भगवत भक्ति में या भगवत सेवा में लगे रहते हैं तो जब सृष्टि आदि की तो फिर ये अलग अलग काल को जो टाइम है उसको बाटा गया चार युगो में एक प्रकार से डिवाइड किया गया सत्य योग है आगे क्या है त्रेता योग है द्वापर योग है कलयुग है तो ऐसे अलग अलग युगो में इस टाइम को एक प्रकार से बांटा गया तो ये अलग अलग युगों की अलग अलग अपनी महत्वता है अलग अलग युगों की अपनी अलग अलग विशेषता है और महिमा है तो हर युग में विशेष चीजें शास्त्र और भगवान प्रदान करते हैं हर युग की जो आयु है वो अलग है कलयुग की आयु कितनी है चार लाख बत्तीस हजार त्रेता युग की आठ लाख चौसठ हजार तो इस प्रकार से अलग अलग युगों के अलग अलग आयु हैं तो उसी प्रकार से हर युग के लिए अलग अलग योग धर्म है हर युग के लिए अलग अलग योग अवतार है और हर युग के लिए अलग अलग महामंत्र है भगवान का पवित्र नाम है तो ये चीजें एक सर्वसाधारण व्यक्ति को जानना परम आवश्यक है सर्वसाधारण ही क्या जो व्यक्ति भगवत भजन में लगा है उस व्यक्ति को भी भगवान की महिमा को जानना भगवान का नाम वास्तव में है क्या वस्तु है भगवत नाम जो हमें सरलता से अवेलेबल हो रहा है भगवान के जो पवित्र नाम हो एग्जैक्टली क्या चीज है क्यों मैं भगवान नाम को स्वीकार नहीं रहा हूं या स्वीकार नहीं रही हूँ इस प्रकार से जो अलग अलग युगो के लिए है अलग अलग विशेषता शास्त्र प्रदान करते हैं और क्यों क्योंकि इन अलग अलग युगों में अलग अलग योग्यता मनुष्यों के पास थे। सत्य युग में व्यक्ति की आयु बहुत अधिक थी त्रेता में और घट जाती है दोपहर में और घट जाती है और कल में तो और आयु और सारी चीजों का रास होने लगता है तो इस प्रकार से ये जो कली युग है एज ऑफ कली जो कलीयुग है इसके कई सारे नामकरण है बेचारे जब हुआ होगा, तो उसके माता पिता ने कई नाम रखे होंगे एक तो नाम क्या है कलह प्रिया जिसको कलह बहुत अच्छा लगता है हम हाँ कहते ना कुछ लोग ऐसे होते हैं बात करो तो सांप की तरह उत्कारते हैं नहीं डंक मारने के लिए तैयार हो जाते हैं मतलब जिनको दिन गुजरता ही नहीं जब तक कुछ लड़ाई झगड़े ना हो कलह ना हो जैसे कुछ स्त्रियों को घर में सारे बर्तनों की आवाज जोर जोर से ना हो तब तक लगता नहीं कि आज किचन में प्रवेश नहीं किया मतलब हमें कुछ ना कुछ कलह चाहिए तब तो कलियुगा का एक नाम है कलह प्रिय और दूसरा है कलमश जिसमें जिसमे अधिक से अधिक कलमश है और जो भी कलियुगा के संपर्क में आता है वो व्यक्ति भी कलमशों से परिपूर्ण हो जाता है और है जो युग जो भी इसके संपर्क में आएगा उसके मुंह में कालीमा लगाने वाला है ऐसा ये कल है तो इस प्रकार से इसको और भी कई प्रकार के उपाधिया शास्त्रों में दी गई हैं एक है कि ये पाखंड का योग है या दिखावे बाजी का है कल में अधिकतर लोग क्या करते हैं दिखावा हाँ, करते हैं तो इस प्रकार से ऐसी कई सारी चीजें कलयुगा के बारे में वर्णित की गई हैं और ऐसा ये जो कली है उसका जन्म हुआ कब कब हुआ था तो भागवतम में इसके बारे में विस्तार से वर्णन आया है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्क में शुक्रदेव गोस्वामी हम वर्णन करते परीक्षित महाराज को और उससे पहले उसके बाद जो संवाद है शौनक आदि ऋषि जो अट्ठासी हजार ऋषि नएमिष अरण्य के अरण्य में बैठे थे यज्ञ करने के लिए स्वाहा लेकिन जैसे अमृति डालते थे धुआं निकलता था और जितना भी धुआं आता था वो ऋषियों के सारे मुंह में लग जाता था और सारा कलर चेंज सारे ऋषि मुनि वैसे काले होते हैं और अधिक काले हो गए उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है जब एक कलयुग शुरू हुआ तब श्रवनक कृषि जो सबसे प्रमुख थे और बुद्धिमान थे उन्होंने सबका नेतृत्व स्वीकार किया और उनके सामने सुध गोस्वामी बैठे थे जो अति दक्ष थे भगवान की महिमा का वर्णन करने में उनको जब पूछा कि आप बताइए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की आप कृष्ण के बारे उतनी में उतनी बातें बताओ हम शास्त्रों में वर्णित है या फिर वही चीजें हमें सुनाओ जो कृष्ण से संबंध रखती हैं अन्यथा हम बाकी चीजों को सुनने के लिए लालायित नहीं हैं उन्होंने कहा के बारे में भी आप बोलोगे यदि कृष्ण से संबंध बहुत उचित है तभी आप हमें हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, सुनाइए तो जब हाँ, सूत गोस्वामी ने वर्णन शुरू किया तो उन्होंने कहा कि कली का जो जन्म है कब हुआ था दिने हरिर्यात हो दिवम संतिनी तस्मिन काल काली तो ऐसा ये जो कली दिने हरिर्यात हो दिवम संत मेदिनी।, मेदिनी का मतलब पृथ्वी यने जिस दिन में भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा उसी दिन तस्मिन दिने बाब तीर्ण काल काली का उसी दिन जन्म हुआ हा? क्योंकि का कब हुआ जिस दिन भगवान कृष्णा इस जगत से अपना महाप्रयाण करते हैं इस जगत को छोड़कर प्रभास क्षेत्र से अपने नित्य धाम वैपुठ या आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं तो उसी दिन वास्तव में कली इस स्थान में जन्म ग्रहण करता है और इसका अनुभव कौन कर सकता है भगवान के जो महान भक्त है हमारे हम कलियुगा के अच्छे खासे चेले हैं कहते ना कलेर चेला कले के डिसाइपल है कले के फॉलोवर है लेकिन हम कलियुगा के प्रभाव में होने के बावजूद भी हमें महसूस नहीं होता कि मैं कले के प्रभाव में हूं मतलब पूरा डूबा हुआ व्यक्ति है फिर भी उसे महसूस नहीं होता तो कली को कौन महसूस करता है जो भगवान के भक्त है वो कली कलियुगा को समझ पाते हैं या महसूस करते हैं इसका अनुभव राजा युद्ध को हुआ था जब महाभारत को युद्ध खत्म हुआ तो उस समय बहुत सात महीने बीते थे कुछ महीने बीते थे तो पांडव हमेशा चाहते थे कि कृष्ण के बिना उनका उनका जीवन एक प्रकार से जल के बिना मछली का जीवन है इसलिए कुंती कहते कि हे कृष्णा मेरे जीवन में हमेशा कष्ट आने दो ताकि मेरा आपका स्मरण बढ़ेगा जब कष्ट आते थे तो, तो आप द्वारका से दौड़ के हमारे पास आते हो नहीं कृष्ण गायब होते थे द्वारका से और हमेशा भागते थे पांडवों के पास तो लेकिन बहुत लंबा समय हुआ सिर्ध लगा अभी तो भगवान ने मुझे महाराजा बना दिया है पूरे भारतवर्ष का तो अभी लेकिन फिर भी मुझे आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है मैं हमेशा कृष्ण का संग चाहता हूं तो फिर वो अपने जो छोटे भ्राता है अर्जुन को भेजते हैं द्वारका और ये अर्जुन तुम द्वारका चले जाओ तो अर्जुन जाते हैं लेकिन सात महीने बीत गए अर्जुन वापस नहीं आया युद्धि महाराज को चिंता होने लगी एक दिन ये घटना कहां घटी है हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली है दिल्ली में ही युधिष्ठिर महाराज ने कली का जन्म को अनुभव किया और दिल्ली में ही कली को परीक्षित महाराज ने क्या किया दंडित किया इंद्रप्रस्थ तो जब युधिष्ठिर महाराज भीम को लेकर बैठे थे अब बाहर तो भीम को कहा कि अरे भीम बहुत लंबा समय बीता है और मैं देख रहा हूँ कि अभी ये जो सनातन काल है उसमें भी कुछ विशेष बदलाव आ गया है ऋतुओं में अनियमितता हो गई है और जो सर्वसाधारण लोग हैं, वो बहुत लालची हो गए हैं, क्रोधी हो गए हैं, कामी हो गए हैं धोखेबाज हो गए हैं, और अपनी सर्वसाधारण साधारण जीविका चलाने के लिए कुछ भी करने के लिए व्यक्ति तत्पर है धन सम्पदा अर्जन करने के लिए तो युधिष्ठ महाराज भीम को कई सारी चीजें बताने लगे कि अभी भी मित्र मित्र का संबंध में कपटता है पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हैं तो इस प्रकार की कई सारी चीजें युधिष्ठिर महाराज अपने राज्य में देखने लगे उस एक दो महीने में तब उनको चिंता होने लगी हाँ उन्होंने कहा कि देखो मुझे ऐसे लग रहा है की परम भगवान कृष्ण इस जगह को छोड़कर चले गए हैं वो कहने लगे है कि मुझे सारे अशुभ लक्षण दिख रहे हैं इवन मंदिरों में जो भगवान के अर्चा विग्रह है वो रो रहे हैं और जो गेंदड़ आदि हैं वो चिल्ला रहे हैं कौमे उल्लू ये दिल में चीक रहे हैं चिल्ला रहे हैं जिनके कारण मेरा हृदय है वो दर्द हो रहा है और जो सियार है वो जैसे सूर्य उदित होता है उस सूर्य को देख कर सियार जोर जोर जो से आवाज कर रही है तो इस प्रकार के कई सारे लक्षण युधिष्ठिर महाराज ने अपने राज्य में जब देखा तो उनको बहुत चिंता होने लगी उन्होंने देखा कि गव्यो ने गायों ने दूध देना बंद कर दिया है और जो बछड़े हैं वो गवों का स्तनपान नहीं कर रहे हैं तो इस प्रकार के कई सारे लक्षणों को जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि सारे जो घर है गाँव है बगीचे है शहर है सौंदर्य से विहीन हो गया है गंदगी फैली हुई है हा? शौच नहीं है तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो अशुभ हुआ है, और सोचा कि अभी तक अर्जुन क्यों नहीं आया द्वारका से वापस तो ऐसा डिस्कशन हो ही रहा था उसी क्षण अर्जुन का आगमन हो जाता है और जैसे अर्जुन आते तो इंदिश्वर महाराज पूछते हैं कि अर्जुन है तुम बताओ कि क्या हुआ हा तुम तुम उस न्यूज दो दे मुझे का की न्यूज बताओ कि उस समाचार लेके आए हो आप का से तो अर्जुन आए थे जिनके हाथ में अपना गांधे धनुष नहीं था और बिल्कुल धूल से सारा शरीर उनका भरा हुआ था और अपना सर नीचे करके खड़े होकर अर्जुन जो महाधनुर्धर है उसको देखने मात्र से बड़े बड़े योद्धा डर जाते हैं कांपते हैं भागते भय से वही अर्जुन रो रहे थे अपना हृदय खोल खोल के जोर जोर से रो रहे थे युद्ध महाराज को चिंता हो गई महाराज ने कहा अरे अर्जुन तुम्हें मैं, मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं ऐसा रोते हुए हाँ तो क्या हुआ बताओ युद्धिश्वर महाराज ने कई सारे कारण पूछे क्या तुम्हारे पास कोई सर्वसाधारण बालक कुछ भोजन मांगने के लिए आए थे जिनको आप दे नहीं पाए या किसी की रक्षा तुम नहीं कर पाए ऐसे बहुत सारे कारण बताते हैं युधिष्ठिर तो लेकिन फिर भी अर्जुन कई घंटे खड़े खड़े युधिष्ठिर महाराज के सामने रोते जा रहे हैं तो फिर अर्जुन अपनी आंखें खोलते हैं सर को ऊंचा करते हुए युधिष्ठिर महाराज के ऊपर दृष्टिपात करके अर्जुन बोलने लगते हैं अर्जुन कहते हैं वंचितों हम महाराज हरिना बंद रोपिना तेजो देव विस्मापन महान वो कहते वंचित हो हम महाभाग हरिम बंधु रूपिना हे हे युधिष्ठिर महाराज मैंने अपने जीवन में भगवान कृष्ण को खो दिया है वंचित हम महाभाग हरि हाँ जो मेरे लिए सर्व सबसे प्रिय थे बंध रूपिना बंधु कैसे बंधु थे घनिष्ठ मित्र थे मेरे एन मैं अपहरतम तेजो जिनकी कृपा के कारण मेरे पास शक्ति थी सामर्थ्य था तेज था पराक्रम था बड़े बड़े योद्धा एवं देवताओं को मैं परास्त करने की शक्ति धारण करता था ऐसे कृष्ण की कृपा एक प्रकार से मुझसे चली गई है कृष्ण मेरे जीवन से चले गए हैं, जिनके कारण मैं सारी योग्यताओं से विहीन हो गया हूँ तो इस प्रकार से वो कह रहे थे की ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक शरीर आत्मा के बिना है मृत शरीर तो उन्होंने कहा कि वास्तव में कृष्ण मेरे जीवन थे कृष्ण मेरे जीवन से चले गए हैं अभी मैं वही अर्जुन हूँ वही रथ मेरे पास है वही चढ़ के धवल वर्ण के घोड़े हैं और मेरे पास वही धनुष है लेकिन मेरे पास वो बल वो सामर्थ्य वो तेज वो शक्ति नहीं है तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण पांडवों के जीवन से चले गए थे तो पांडवों ने तुरंत समझ लिया युधिष्ठिर महाराज ने कि अभी किस किसका जन्म हो गया है कली का तो उन्होंने कहा ये स्थान उचित नहीं है ये स्थान रहने लायक नहीं है युधिष्ठिर महाराज ने अपने बाकी भाइयों से बातें नहीं की तुरंत ही अपने सिंहासन से उठे सारे राजवेश आदि को त्याग दिया अपने बाल खोल दिए और एक सर्व कपड़ा धारण किया के एक एक चदर और हाथ में एक का डंडा उठाया और युधिष्ठिर महाराज उससे पहले परीक्षित को राजा बनाकर उस स्थान को अस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ को छोड़कर उत्तर की ओर हरिद्वार की ओर चलने लगे हाँ तो उन्होंने किससे बात नहीं की इवन अर्जुन आदि से नहीं जैसे युधिष्ठिर महाराज को देखा उसके उपरांत अर्जुन नकुल सहदेव भी मालिक चलने लगे सारे इस भौतिक संपदा और ऐश्वर्य को त्याग कर क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन में कुछ है हम प्रेम करने योग्य या सेवा करने योग्य या असली कोई धन है वो कृष्ण है जो हमारे जीवन से चले गए हैं क्यों हमें राजपाट आदि संभाले हाँ लेकिन हमें लगता है कि मेरे जीवन में कृष्ण की आवश्यकता नहीं है मेरे जीवन की मैं भगवान की क्या आवश्यकता है भगवान आने से मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा यह सर्व साधारण लोगों के प्रश्न है लेकिन वो जानते नहीं है कि तो उनका जीवन वास्तव में अंधकार में है तो ऐसे श्रीमद भागवत कल का वर्णन करते हुए वर्णन करता है कृष्ण सदाम भगत धर्म ज्ञान आदि नष्ट कलो दृषा अर्को, तो वो कहते हैं कि कृष्ण ने पगत है अपने धाम चले गए लेकिन कृष्ण अपने साथ कई चीजें ले गए धर्म को ले गए ज्ञान आदि को ले गए तो जब भगवान इस पृथ्वी को त्यागते हैं तो ये पृथ्वी वास्तव में विहीन हो जाती है और सब जगह एक प्रकार से अंधकार छाता छाया जाता है और सारे लोग क्योंकि भगवान चले गए तो उनके साथ तेज और सारी चीजें चली जाती हैं इसलिए कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार जहां कृष्ण तहा नाई माया न अधिकार तो कृष्ण सूर्य के समान है तो हम जो बद्ध जीव है वो हमेशा अंधकार में रहना चाहता है कुछ लोगों को घरों में खिड़की हो तो परेशानी होती है और खुले रखे तो भी दिक्कत है वो हमेशा कैसे रहना चाहते हैं अंधकार में रहना चाहते हैं ढक के रहना चाहते हैं ये के प्रिय जीवों का लक्षण है ये तामसिक रजोगुणी लोगों का लक्षण है हा? तो ऐसे जो कली के जो जीव हैं वो अंधकार में रहना चाहते है और अंधकार का मतलब है अधर्म का वातावरण अधर्म की बढ़वतरी अंधकार छाया हुआ है कलयुगा में आप कहेंगे की हमारे पास तो इतने बड़े बड़े बल्ब है लाइट है हाँ सूर्य भी है लेकिन वास्तव में अंधकार क्या है अधर्म की बढ़ोतरी तो कलियुगा में अधर्म अधिक से अधिक बढ़ते जा रहा है तो कलियुगा के कई सारे लक्षणों को शास्त्रों में वर्णन किया है उसमें कहा गया है पुरुष अल्पम श्री बहु श्री कम स्व बाहुल्यम कलयुगा में पुरुषों की संख्या कम होगी और स्त्रियों की संख्या बढ़ेगी अब देखो कथाओं में भी कौन ज्यादा आते है श्रेय है आती हैं और शोभावल्य कल युग में कुत्तों की संख्या बढ़ेगी और गायों की संख्या कम होगी गायों को काट काट के खाना चाहते हैं, है आ? और कुत्ते को अपने बच्चों से भी अधिक प्यार देकर दुलारते हैं, उनको कपड़े उनके लिए मॉर्निंग वॉक उनको नहलाएंगे उनको फिलाएंगे बोर्ड में लेके सोएंगे हाँ तो ये कुत्तों की इतनी सेवा है कलियुगा में तो ऐसे कहा गया है कि ऐसे ऐसे साधु होंगे जो शराब पी पीकर कर ब्रह्म ज्ञान का वितरण करेंगे तो ये कलियुगा के लोगों के लक्षण हैं। और कलियुगा में जो पुत्र है वो अपने पिता से द्वेश करना शुरू करेंगे और शिष्य अपने गुरु से द्वेष आदि करना शुरू करेंगे हा? और जो पत्नी है वो पति से द्वेष करना शुरू करेगी हाँ और सारे जीव केवल लोभी हो जाएंगे हर समय वो चाहेंगे और और और जैसे एक सुपरमार्केट है उसका नाम क्या है मोर है ना मतलब और चाहिए हमें और चाहिए और चाहिए और जो लोग सदैव गायों को इसलिए रखेंगे जब तक वो दूध देगी दूध देना जैसे बंद हो जाएगा गाय को कसाई खाने में भेजना शुरू कर देंगे इस प्रकार से शास्त्रों में बहुत सारे चीजों का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि लावण्यम के शारणम कलियुगा के जो सोचेंगे कि मेरा जो सौंदर्य है वो मेरे बाल हैं क्या मेरा सौंदर्य है बाल बालों के लिए कितनी चीजें व्यक्ति करता है लावण्यम के शारणम वो सोचता है कि बाल ही मेरा असली सौंदर्य है तो बालों का उचित रूप से ध्यान रखने में वो अपना धन अपना टाइम अपना बुद्धि अपनी एनर्जी सब कुछ आ, लगाते रहते हैं तो इस प्रकार से जो लोग है कलियुगा के जो जीव इन सारे कार्यों में मग्न रहेंगे और सदैव भौतिक चीजों में उनकी जो प्रगाड़ता है निमग्नता है वो बढ़ती रहेगी तो ऐसा जो ये कली है या कोई भी जो युग है या जो धर्म है वो हमेशा चार स्तंभों में खड़ा होता है हा? कौन कौन से चार स्तंभ है धर्म के बताइए सत्य है और क्या है दया है स्वच्छता है शौचम और तपस्या है या तब तो जो धर्म है वो इन चार पांव में खड़ा है लेकिन कलयुगा नहीं है कलयुगा में जो धर्म है उसके तीन पांव खत्म हो गए हैं परीक्षित महाराज को जब राजा बनाया तो परीक्षित महाराज निकले अपने महल से दिग्विजय करने के लिए जैसे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक गाय और एक बैल को एक शूद्र व्यक्ति राजा का वेश धारण करके मार रहा है उनके पाव में और बैल के तीन पाओ तोड़े हैं और गाय को गाय के ऊपर प्रहार कर रहा है तो परीक्षित महाराज ने ये चीजें देखी तो परीक्षित महाराज को बहुत क्रोध आया हाँ बल्कि वो जो बैल कौन था साक्षात धर्म था और गाय कौन थी पृथ्वी देवी तो धर्म गाय को कह रहा था कि अभी कलियुगा आ गया है कलियुगा के लोग तुम्हें मार मार के खाएंगे तो गाय के आंखों से आंसू बह रहे थे और ये चीज को परीक्षित महाराज देख रहे थे उनका हृदय द्रवित हो गया तो परीक्षित महाराज ने देखा कि ये कौन व्यक्ति है जो शुद्र है नीच है आदम है योग्यता विहीन है लेकिन उसने राजा का वेश धारण किया है कलियुगा में व्यक्ति की योग्यता नापी जाती है कितने अच्छे वस्त्र आपने पहने हैं कितने हो उसे लगता है कि व्यक्ति बड़ा ज्ञानवान है ये व्यक्ति बड़ा सुशील है सारे योग्यताओं से भरा हुआ है इस प्रकार से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करता है या समझ जाता है तो लेकिन वास्तव में जो कली था हम वो एक शूद्र एक प्रकार से था लेकिन स्वयं ने राजा का वेश धारण किया था तो परीक्षित महाराज ने जैसे देखा तो परीक्षित महाराज ने अपने तलवार निकाली जैसे तलवार निकाली और कहा कि अरे तुम भूल गए हो हम पांडवों का मैं वंशज हूं जिनकी रक्षा है तो कृष्ण सदैव तत्पर रहते थे तो फिर परीक्षित महाराज उस कली को मारने के लिए तत्पर हो गए तो कली शरणागत हो जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है हाँ जो कली होगा हाँ तो गंगा है केवल नदी नहीं है गंगा क्या एक? देवी है पर्सन है, है, व्यक्ति तो उसी प्रकार से कली भी एक व्यक्ति है तो ऐसा कली जब परीक्षित महाराज के चरणों में गिरा उसने कहा मैं भी तो आपकी प्रजा की समान हूं तो परीक्षित महाराज ने उसको मारा नहीं उसने कहा कि आप मुझे क्या करो धर्म श्रेष्ठ मुझे है धर्म की रक्षा करने में सर्वश्रेष्ठ राजा आप मुझे एक स्थान प्रदान करो जहां में निवास करूंगा और सदैव आपको देखूंगा कि आपके हाथ में तलवार या धनुष धनुषान है और आपको देखकर भयभीत रहूंगा तो इस प्रकार से जब उनके शरणागत होता है परीक्षित महाराज के तो कली को परीक्षित महाराज चार स्थान प्रदान करते हैं तो ये जो चार स्थान है ये कली का बहुत सौ प्रतिशत निवास स्थान है तो कौन से स्थान है सूत गोस्वामी कहते हैं अभ्यर्थी तदा तस्मे स्थानी कल है दूतम यात्रा अध चतुर्विदा ये अधर्म चतुर्विदा ये अधर्म का स्थान कल को प्रदान किया जो युद्ध परीक्षित महाराज के राज्य में ये स्थान नहीं था तो ये स्थान कौन कौन से हैं द्योतम द्यूतम मतलब जुआ सट्टा ये जो जु, जुआ आदि खेलने के जो स्थान हैं या जो व्यक्ति इन चीजों में भग्न रहता है जुआ आदि में लगा रहता है वो वास्तव में कली का चेला है क्या है कली का कले का शिष्य है कले का भक्त है क्या है कले का भक्त बनना या कृष्ण का भक्त बनना है तो जो व्यक्ति ये स्थान उनको दे दिया और दूसरा स्थान पानम द्योतम पानम पानम इस नशा नशा के लिए क्या क्या नहीं करता व्यक्ति कितने प्रकार की नशा है व्यक्ति हमेशा नशे में रहना चाहता है आ, वो हमेशा लगता है कि मैं जब पिय कर जो शराबी है पीके गटर में गिर जाता है उसको लगता है कि मैं बहुत फाइव स्टार होटल के अच्छे खासे मलायम बेड पर लेटा हूँ लेकिन लोग रास्ते में जाते जाते के उसके ऊपर चले जाते हैं लेकिन वो किस भावना में रहता है मैं तो किसी महल में लेटा हुआ हूँ तो नशा नशे में कई सारी चीजें है पान पीड़े सिगरेट तंबाकू गुटका और कितनी चीजें हो सकती हैं? हाँ तो इन स्थानों को प्रदान किया परीक्षित महाराज ने और तीसरा है अनैतिक संबंध श्री या पुरुष के साथ और चौथी जो चीज है वो है सुना सुना का मतलब है मांस मांसाहार करना हाँ या फिर जो भी है मांसाहार आदि हाँ, स्वीकार करना तो ये जो चार स्थान उनको प्रदान किए किसने परीक्षित महाराज ने हाँ तो ये वास्तव में अब हाँ, प्योर या शुद्ध पाप कर्मों के स्थान है किसी पर शुद्ध बिना मिलावट के पाप करने हैं तो ये चार चीजें करनी चाहिए हाँ जैसे हम कहते हैं शुद्ध भक्त तो शुद्ध पापी कौन है जो ये चार प्रकार के कार्यो में लगा हुआ है ये क्या है जुवा नशा व्यभिचार और मांसाहार तो जब मैंने नया नया ज्वाइन करने का सोच रहा था मंदिर में जाता था लगभग तो एक साल हुए थे कुछ महीने तो हम मंदिर में रहते थे तो आप प्रैक्टिस करते थे तो एक मित्र मिलने आया उसने कहा आजकल आप क्या कर रहे हो हा? तो वो कहने लगा कि आपका जीवन आप लोग कैसे जीवित रह रहे हैं हा? मैंने सुना है कि आप लोग कुछ मांसाहार नहीं करते कुछ खाते पीते नहीं है हा तो हमने कहा उतना ही नहीं हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते तो वैसे डर गया और फिर बहुत सारी ऐसी बातें हुई इन चारों को लेकर काफी आधे घंटा उसने सर खाया और फिर वो कहता हैं फिर जीवित क्यों हो मर जाओना <laughs> यदि जीवित रहना है और ये काम नहीं करने तो आहिस्ता जीवन किस काम का हाँ तो जीवित रहने का मतलब है ये शुद्ध चार प्रकार के पाप कर्मों में कर्मों को करना यह शुद्ध इंजॉयमेंट है तो इस प्रकार से कली आ, इन स्थानों को कली को दिया जाता है हर कली स्थान में निवास करता है तो फिर आ, लेकिन फिर भी क्यों नहीं मारा परीक्षित महाराज ने कली को इतने दोष थे लेकिन फिर भी कली के अंदर एक गुण है क्या है एक गुण है तो यह वास्तव में बहुत बड़ा दृष्टिकोण है एक्चुअली इस जगत को यदि हमें देखना है तो अपने दृष्टि से नहीं देखना चाहिए इस भौतिक जगत को हमें देखना है तो कृष्ण के दृष्टि से देखना चाहिए कि कृष्ण इस जगत को कैसे देखते हैं मैं भी वैसे देखना चाहता हूं और कृष्ण गीता में देखते इस जगत को कैसे देखते कृष्ण जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस दृष्टिकोण से कृष्ण देखते हैं तो वही दृष्टि यदि हम पहले इस जगत को देखना सीखेंगे तभी हम अच्छे से कृष्ण को देखना सीखेंगे अन्यथा कृष्ण को देखने की हमारे पास योग्यता नहीं है इसलिए सबसे पहले एक व्यक्ति को इस भौतिक जगत को ठीक ठीक से देखना सीखना चाहिए तब वो कृष्ण को ठीक ठीक से देख सकता है और लंबे समय के लिए देख सकता है उचित रूप से देख सकता है तो ऐसा दृष्टिकोण केवल भगवान या भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनका है कली के अंदर ये सारे गुण हैं लेकिन कले के पास एक उत्तम गुण था भागवतम जब यंड होता है बारहवें स्क में तो परीक्षित महाराज को शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं कले दोषों निधि राजन अस्ति एक महत्व गुण कि कलियों में तो बहुत सारे दोष है और हम इतने आ, हमारे अंदर इतने अधिक दोष है कि हमें सरलता से दोष हाँ, दिख, दिखाई देते हैं तो लेकिन जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कहा कले दोषों निधि राजन अस्ति एक महत्व गुण निधि का मतलब है सागर कि दोषों का सागर कली कली में है लेकिन एक ये ऐसे शब्द यूज किया है महत महत का मतलब है महान गुण है कोई छोटा मोटा गुण नहीं है हा असाधारण गुण कली के अंदर है और वो क्या है कीर्तना देव कृष्ण श मुक्त संग पर अम्रजेत की कलियुगा में एक सर्वोत्कृष्ट चीज है और वो है हरे कृष्णा जोर से रा, तो कलियुगा में ये सर्वोत्कृष्ट एक गुण है क्या कि कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना इसलिए सारे जो शास्त्र है जब वर्णन करते इवन श्रीमद् भागवतम है वह जब वर्णन करता है तो शुरुआत में भगवान के नाम का वर्णन करता है भागवतम के मध्य में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया गया है भागवतम का जो सबसे आखिरी श्लोक है 18,000 हजार श्लोका से श्रीमद भागवत में उसका जो आखिरी लोक है उसमें भी भगवान के नाम की महिमा वर्णित की गई है तो इसलिए में में या सर्वोत्तम महत्वपूर्ण है इसलिए शास्त्र कहते हैं द्वापारी यजन विष्णु पंच रात्र केवल कल तू नाम मात्रे न ना भगवान हरे कि द्वापर युग में भगवान विष्णु की पूजा आप पंचरात्र विधि के द्वारा की जाती थी मतलब दोपहर में आपको विग्रहों की आराधना करनी होगी लेकिन उसी परम भगवान को आप कलियुगा में पूछ सकते हो कलो तू नाम मात्रे न ना। कलियुगा में भगवत आराधना बहुत सरल है और वो सरल आराधना क्या है कि भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना इसलिए शास्त्र कहते हैं नाम विनू कली काले नाह आर धर्म सर्व मंत्र सार नाम हाँ वो कहते कि नाम विनू कली काले नाह आर धर्म भगवान के पवित्र नामों के अलावा कलयुग में कोई और धर्म नहीं है और भगवान के नाम ही एक में वो सार है इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में कहते हैं नाम बिना किचु नाही का आर चौदाह भुवन माझे हम अपने जीवन में जीवन भर कई चीजें इकट्ठा करने में लगते हैं लेकिन वास्तव में कुछ चीज इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए तो वो भगवत नाम है जैसे बचपन में एक प्रतियोगिता हुआ करती थी बच्चों को जब वो जीत जाते थे तो एक कूपन दिया जाता था तो कूपन लेकर बच्चे जाते थे किसी सुपरमार्केट में जहां वो जो ओनर है उसको कूपन दे देते थे, थे। और वहां एक घंटी होती थी मतलब जब वो घंटी बजेगी तो वो बच्चे को तुरंत दौड़ना है और जितनी चीजें उसके हाथ में आ जाएं उतनी इकट्ठा करनी है और फिर एक घंटी बजेगी और बजेगी तो उसको रुक जाना है फिर जितनी चीजें उसने इकट्ठा की है वो किसकी है वो की हैं हाँ कितना इकट्ठा करेगा बच्चा वैसे हम लोग है हमारी एक घंटी तो बज गई है कौन सी जन्म अभी हमने कौन सी घंटी बजा दी जन ले लिया अभी दूसरी घंटी की आवाज किसी को थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है नहीं? बाल सफेद हो रहे हैं है आ? सुनाई कम दिया जा रहा है आ? दिखाई कम दिया जा रहा है चलने में दिक्कतें हो रही है सारे जो हड्डियां हैं वो सारे आवाजें कर रहे हैं अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है हा बैठती तो भी म्यूजिक खड़े होते हैं तो म्यूजिक नहीं तो ये हमारी दयनीय स्थिति है अभी सबकी जो भी यहाँ उपस्थित है उनकी घंटी बज गई है काफी की बहुत पहले बजी है कुछ लोगों की शायद अभी 10 साल पहले बजी होगी कुछ छोटे से बच्चे पांच साल पहले बजी हैं लेकिन अभी सबकी घंटी दो तो घंटी हरेक के जीवन में बजनी बजनी है हाँ दूसरी घंटी कौन सी है मृत्यु सर्वह गीता में कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु की घंटी हम सबके बजने वाली हैं और इस घंटी के बीच में दोनों घंटियों के बीच में हम यदि अपने जीवन का परीक्षण करें तो हम कितनी चीजें इकट्ठा करने में लगे हैं जब बच्चे होते हैं तो खिलौना इकट्ठा करते स्कूल में जाते हैं तो किताबें इकट्ठा करते कॉलेज में जाते हैं तो फ्रेंड्स इकट्ठा करते हैं और फिर पढ़ाई करने लगे तो सर्टिफिकेट इकट्ठा करने में लग जाते हैं मतलब तो हर धरातल पर चीजें बदलती है शादी होती है तो साड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं, नहीं कपड़े इकट्ठा करने लगते हैं और फिर थोड़ा वृद्धावस्था आ जाती है तो फिर चिंता को इकट्ठा करने लगते हैं तब तक सर भर जाता है और फिर दूसरी घंटी तब तक बज जाती है तब इसलिए हमें जानना चाहिए कि वास्तव में मैं क्या एकत्रित, एकत्रित कर रहा हूं अपने जीवन में इसलिए भक्ति ठाकुर ने कहे चौदह भुवन है चौदह अलग अलग लोक है ऊपर के साथ नीचे के आ, साथ लोग चौदह लोगों में कोई चीज ग्रहण है या स्वीकार्य है एकत्रित करने योग्य है तो वो भगवान का पवित्र वास्तव में अरे हरेक व्यक्ति का एक्सपीरियंस है अभी हम युवा है जवान है तो हमें लगता है कि सब कुछ मेरे साथ ठीक है इंतजार करो बेटा कितना समय है? दस साल और पांच छह साल बुढ़ापा आ रहा है तुम्हें आलिंगन करने भागवतम कहता है बुढ़ापा रूपी एक युवती है जो सबको आलिंगन करती है और सब लोग उससे दूर भागते हैं नहीं नहीं बस थोड़ा लेट आ जाओ हाँ मुझे थोड़ा ब्यूटी पार्लर में जाने दो मुझे वहां जाने दो मुझे वहां जाने दो हाँ कभी आप थोड़ा रुको माता जी आप क्या करो रुको तो ऐसी हमारी स्थिति है तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवत नाम जो ग्रहणीय है या संचय करने योग्य है जैसे पुराणों में वर्णन आया है कि ऐसे मुनि एकत्रित हुए थे मुनि का मतलब है जो हमेशा अपने मन को चलाते रहते हैं और हमेशा कुछ ढूंढते रहते हैं आ, चर्चा करते रहते हैं अलग अलग विषयों में डीपली जाना चाहते हैं और मुनिका मतलब ये भी है कि हर एक मुनि अपना अपना अलग अलग मत होता है तो ऐसे बहुत सारे मुनिज ऋषि एकत्रित हुए हा? और उन्होंने सोचा उनका विषय क्या था कसम काले कस्मिन काले अल्पको को धर्मो ददाती सुमहत फल कि कौन सा ऐसा कार्य समय है जिस समय कि थोड़ा सा धर्म का आचरण करने से व्यक्ति को अधिक से अधिक फल अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है तो जैसे ये सोच रहे थे तो कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे थे तो लेकिन उन्होंने सोचा चलो व्यास देव के पास चलते हैं तो सारे ऋषि मुनि गए व्यासदेव व्यासदेव कहाँ निवास करते हैं बद्री का श्रम शाम्या सरस्वती नदी के तट पर आप जाते हैं बद्रिकाश्रम अभी भी वहां उनका गुफा है तो वहां वो निवास कर रहे थे तो वो नदी में स्नान करने गए हैं तो ये सारे ऋषि मुनि पहुंचे पहुंचे तो वो उनको एक आवाज सुनाई दी कि ऐसे व्यासदेव जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि कलियुगा धन्य है कलियुगा सर्वश्रेष्ठ है कलियुगा में जो शुद्र है वो सबसे धन्य है श्रेष्ठ है तो ये मुनि सोचने लगे ये कृष्ण देवपाइन व्यास प्रभु जी अच्छे थे अभी अभी उनको क्या हो गया कलियुग सबसे बेकार है घटिया है इतने सारे उसके दोष अभी अभी गिनाए हैं उन्होंने खुद इतने पुराणों में लिखा है लेकिन अभी वो खुद ही कह रहे हैं कि कलयुग का धन्य है कलयुग के शुद्ध जो लोग हैं, वो धन्य हैं। तो उन्होंने सोचा चाहते उनके नजदीक जाते तो जैसे व्यासदेव स्नान करके बाहर आए इतने सारे ऋषि मुनियो को देखा वैसदेव आये वैसदेव को सबने प्रणाम आदि किया पूछा इन सबने की बताइए आपके जो दो शब्द है या दो वाक्य हमें समझ में नहीं आए क्यों आपने कहा कि कलयुग का धन्य है या फिर कलयुग के जो शूद्र है वो धन्य है तो उन्होंने कहा यद कृत्या दश वर्षे त्रेतायाम है कि जो चीज प्राप्त करने के लिए या भगवत प्राप्ति करने के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए है युगा में एक प्रकार से दस साल लगते हैं दस साल आपको एक प्रकार से तपस्या की आवश्यकता है वही त्रेता युग में एक साल करने से आपको प्राप्त हो जाता है और वही द्वापर युग में एक महीने और कलियुगा में व्यक्ति उसी धर्म का यदि केवल एक रात्रि और एक दिवस गंभीरता से पालन करता है स्वीकारता है हाँ भगवत धर्म को जो कलियुगा का धर्म है नाम संकीर्तन तो उसके लिए भगवान के धाम जाने के लिए क्या चाहिए केवल एक दिन चाहिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं है इसलिए व्यासदेव ने कहा कि कलियुगा के लोग बहुत धन्य हैं बाकी युगों में हजारों हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी नाक दबा के सर के ऊपर खड़े होकर सड़के पर खड़े होकर उनको लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता था और कितनी सारी तपस्या को स्वीकार करना पड़ता था जंगलों में जाना पड़ता था अपने परिवार आदि का त्याग करना पड़ता था लेकिन कलियुगा में ये सब नहीं है कलियुगा में केवल व्यक्ति गंभीरता से कलियुगा का ये जो परम धर्म है नाम संकीर्तन इसको ले लेता है तो वो धन्य हो जाता है और केवल बहुत कम समय में इस भौतिक जगत से भगवत धाम वापस जा सकता है तो इस प्रकार से शास्त्र कलियुगा की महिमा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार नाम है, है सर्व जगत निस्तार कलयुगा में भगवान अपने नाम के रूप में अवतरित होते हैं अभी कई बार लोगों को लगता है कि कलयुगा केवल नाम आधारा उनको लगता है कि किसी का भी नाम लेते रहो कुछ लोग ऐसे दक्षिण भारत में अमिताभ बच्चन और हिमा मालिनी का मंदिर बनाया है और उनके नाम का कीर्तन करते रहते हैं जब आप ट्रेवल कर रहे थे ऐसे कई स्थानों में देखा और कई सारे मूवी स्टार क्रिकेट स्टार अब टेम्पल बना के उनके नामों का जप किया जा रहा है उनके नामों के भजन लिखे गए हैं, उनके नामों के मंत्र लिखे गए लोगों ने तो ये सब कलियुगा के लोगों की दुष्प्रवृत्ति या दुष्ट, दुष्ट बुद्धि का परिणाम है तो ऐसे नहीं है कि कोई भी नामों का उच्चारण करना इवन देवताओं के नामों के लिए कहा नहीं गया है इवन कोई कहेगा की नाम आधार तो किसी का भी नाम ले लो ऐसे हो सकता है नहीं भगवान या शास्त्र हमें कहते हैं कि किसका नाम लेना है कलियुगा में कोई व्यक्ति कह सकता है कि दुर्गा का नाम ले सकता हूँ दुर्गा देवी का नामों का जप करता हूँ या फिर शिवजी के नामों का जप करता हूँ या गणेश जी के नामों का जप करता हूँ सूर्य के नामों का जप करता हूँ चंद्रमा के नामों का जप करता हूँ इंद्र आदि के नामों का जब करता हूँ ये सब नाम शास्त्र में वर्णित नहीं किए हैं केवल नाम आधार आता तो वो नाम किसका है भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं शवनम की विष्णु स्मरणम भगवान विष्णु या कृष्ण के या भगवान राम रा, नरसिमरा आदि ये परम भगवान के नामों का उच्चारण कुछ शास्त्रों में कहा गया है इसलिए कहते हैं ध्यान कृत यजन यज्ञ त्रेतायाम दौपार्य चलम यदापनोती कलो संकीर्त केशम कलयुगा में केशव का नाम केशव मींस कौन कृष्ण जिन्होंने केश आश्रो का वध किया था या जिनके बाल बहुत सुंदर थे केश घुंग सारा ब्रज उनके बालों को देखते रहता था इसलिए उनका नाम क्या है केशव तो ऐसे सारे शास्त्र भगवान कृष्ण के नामों का या भगवान राम के नामों का वर्णन करते हैं और हमें इस चीज के लिए प्रेरित करते हैं कि नाम आधार है या नाम ग्रहण करना है तो परम भगवान का नाम हमें स्वीकार करना चाहिए नहीं तो लोग किसी भी नामों को स्वीकार करते हैं और अपना जीवन एक प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं शास्त्र कहते हैं कि भगवान के नामों के अलावा इवन कोई व्यक्ति देवी देवताओं के नामों का उच्चारण करता है जब आदि करता है तो वो कहते हैं कि अपनी माता को छोड़कर वो एक पिशाचिनी के पास जा रहा है क्या कर रहा है अपनी मां का शेल्टर छोड़कर पिशाचिनी का शेल्टर शास्त्र इतने बहुत पावरफुल जो स्टेटमेंट्स हैं वो दे देते हैं क्यों क्योंकि कलियुगा के लोगों का बुद्धि बहुत ये है मंद है उनको समझ में नहीं आता जल्दी इसलिए इस बात को बताने के लिए ब्रह नारदीय पुराण कहता है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते वन्य कलियुगा में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ये की श्लोक में तीन बार क्या आवश्यकता थी ब्रह नारदीय पुराण में ये बोलने की तो लेकिन वहां इसलिए कहा गया कि कलियुगा के लोगों को एक बार सुन से सुनाई नहीं देता जैसे घर में अनुभव होगा आप पत्नी को कहोगे कि पानी लेके आओ तो सुनाई नहीं देगा कितनी बार बोलना पड़ेगा कम से कम तीन बार मतलब तो कलयुग के यून ऑफिस में भी बारम्बार तीन चार बार जब आप चिल्लाओगे नहीं जोर जोर से तो कलयुग के जीव के कान में घुसता नहीं है और आ, समझ में नहीं आता इसलिए शास्त्र बारम बार इस चीज का वर्णन करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं इसलिए है जब कलियुगा की शुरुआत हुई तो नारद सबसे अधिक दुखी हुए कलयुग की शुरुआत हुई तो सबसे अधिक दुखी कौन थे नारदा। नारद नारद इसलिए दुखी थे कि कलयुग की जो जनता है उनका भला कैसे होगा अभी जो स्वार्थमय व्यक्ति है वो हमेशा अपनी भलाई की और अपने परिवार की भलाई के बाद सोचता है और इसलिए सबसे अधिक दुखी कौन व्यक्ति है जो अपने बारे में अधिक सोचता है वो सबसे अधिक दुखी है ये जगत में जो परहित के लिए सोचता है वो हमेशा दुखग्रस्त नहीं होता हाँ सुख की ओर आगे बढ़ता है तो नारद ये भगवान के भक्तों का स्वभाव है पर दुखी दुखी दूसरों के दुख में वो दुखी होता है तो नारद ब्रह्मा के पास जाते कहते आपने तो सृष्टि की रचना की एक कलियुग आ गया है और आप तो मग्न हो कुछ बताओ कलियुगा के जीवों के लिए क्या करना चाहिए कलयुगा के जो किसके नामों का उच्चारण करें जिसके द्वारा कलयुगा के जो जीव है वो सुधर सकते हैं तो ब्रह्मा ने वही चीज कही जब हमेशा सुनते हैं ब्रह्मा ने सबसे पहले भगवान का जो पवित्र नाम है कौन सा नाम लेना चाहिए कलयुगा के जीवों को उस नाम का उच्चारण किया हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे तो ब्रह्मा वो वर्णन आता है कली संतरण उपनिषद में तो कली संतरण उपनिषद में यह वर्णन आता है कि किस प्रकार से जब नारद ने यह चीज पूछी तो ब्रह्मा बोलने लगे हिरण्य गर्भ ब्रह्मा का एक नाम है हिरण्यगर्भ जो किसी माता के से जन नहीं है। वो ब्रह्मा भगवान के नाभि नाभिक कमल से उनका जन्म हुआ है तो ऐसे ब्रह्मा ने ये, ये महामंत्र बोला भगवान के नाम का उच्चारण किया और उन्होंने कहा ये शोर नाम नाम कले कलम शनम तोरो उपाय सर्व वेदेश दृश्य ते उन्होंने जो सोलह अक्षरों का नाम है ये कलयुगा के कलमशों का नाश करने के लिए शक्तिशाली है तो ऐसे नहीं है कि कलयुगा में केवल भगवान का नाम है बाकी युगों में भी भगवान का नाम उतना ही शक्तिशाली और उतना ही सामर्थ्यशाली है जैसे हाँ सत्य युगा में एक अलग मंत्र था महामंत्र जिसको कहते हैं नारायण परा वेदा नारायण पराक्षर नारायण परामुक्ति मुक्ति नारायण परागति ये मंत्र किसके लिए था सत्ययुग के लोग इस मंत्र का उच्चारण करते थे त्रेतायुग के लोग उच्चारण करते थे राम नारायण मुकुंद मधुसूदना कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ मामना और जो दोपहर युग के लोग हैं वो भगवान के नाम का उच्चारण करते थे हरे मुट बारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य नारायण कृष्ण विष्णु निराशयम जगदीश रक्षा और कलयुग के लिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो शास्त्र प्रदान करते हैं तो इसलिए ये जो भगवान का नाम है ये इतना प्रमुख है जिसका अपने जीवन में हरेक व्यक्ति को भगवान के नाम को धारण करना चाहिए बल्कि ऐसा जो भगवत नाम है कृष्ण नाम है जिसका उच्चारण करने के लिए देवता गण भी लालाय रहते हैं हाँ जो देवताओं के महादेव है कौन महा है महादेव शिव जी शिव जी भी सदैव तत्पर रहते हैं एक बार बहुत जल्दी जल्दी आ, पार्वती देवी आई और पार्वती देवी ने पूछा कि मुझे बहुत सारे प्रश्न हैं तो कहती तुम तो हमेशा प्रश्न पूछती रहती हो आ, जब देखो तुम्हारा क्वेश्चन बैंक हो तुम क्या हो क्वेश्चन बैंक जब भी देखो तुम्हारे पास प्रश्न प्रश्न होते हैं लेकिन ऐसे पति है शिवजी जी हाँ जो आंसर बैंक है कुछ भी प्रश्न पूछो उनके पास उत्तर है तो उन्होंने पूछा बताइए जब भी मैं देखती हूँ कि सदैव अपनी माला लेकर जप करते रहते हैं किसके नामों का जप करते हैं तो उन्होंने कहा शिव कहने लगे शिव कहते हैं राम रामेति थी रामे थी रमे रामे मनोरमे हे हे रमे रामे मनोरमे मनोरमे का मतलब है इस सुंदर मुख वाली पार्वती मैं क्या करता हूँ अपने माला पर भगवान राम का जो पवित्र नाम है उसका उच्चारण करता हूँ सदैव क्या करता हूँ भगवान के नामों का जप करता हूँ भगवान राम के नामों का उच्चारण करता हूँ हाँ इसलिए शास्त्र कहते ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे इवन ब्रह्मा अपने चार मुखों से कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं शिव जी के पास पांच मुख हैं जिनके द्वारा वो भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं जब पार्वती ने अपने पति से ये सुना तो उन्होंने कहा मुझे आप भगवान राम के नाम से दीक्षित कीजिए आप मुझे भगवान राम का नाम प्रदान कीजिए तो उन्होंने कहा कि सहस्र नाम भी तुल्यम राम नामे वराम कि है पार्वती जब विष्णु के एक हजार नाम का उच्चारण आप करती हो तो वो भगवान राम के तीन नाम के बराबर है और भगवान राम के तीन नामों का उच्चारण करते हैं और कृष्ण के एक नाम का उच्चारण करते हैं तो वो एक समान है इस प्रकार से शिव जी भी पार्वती भी अलग अलग देवतागण अपने सारे उपाधियों को त्याग देते हैं और बिल्कुल निष्कपट होकर लालायित होकर भगवान के नामों का जप करने के लिए सदैव तत्पर होते हैं इसलिए कलियुगा की इतनी महिमा है इसलिए कहा गया है कि भगवान के नामों का उच्चारण करना ये कलियुगा में महासाधन है जैसे अभी नोएडा से आगरा जाने के लिए क्या बना एक्सप्रेस वे है ना तो वैसे ही आ... आ... आ... क्या है तो क्या तो जैसे आगरा जाने के लिए एक्सप्रेस वे है तो वैसे ही कलियुगा में भगवान का जो नाम है भगवान के पास वापस जाने के लिए महासाधन है भगवान की सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट सेवा कोई है तो भगवान के परम नामों का उच्चारण करना तो वास्तव में ये भगवान का नाम है क्या क्या वस्तु है शास्त्र कहते हैं नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण वो कहते हैं शास्त्र कहते है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत् नाम नामिना की भगवान का ये जो पवित्र नाम चिंता मनी के समान है मतलब ये नाम इतना शक्तिशाली है कि हर चीज व्यक्ति को देने के लिए वो सामर्थ्यवान है चैतन्य रस विग्रह भगवत रसों से ये भगवत नाम परिपूर्ण है और ये भगवान का नाम शुद्ध है जो भी व्यक्ति उसके भगवत नाम के संपर्क में आता है वो शुद्ध हो जाता है नित्य मुक्त अभिनत्वाद नाम नामिना की कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है प्रभुपत ये समझाते थे कि इस भौतिक जगत में किसी व्यक्ति का नाम होता है और उस व्यक्ति में अंतर होता है तो उसी प्रकार से लेकिन कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है जैसे कोई व्यक्ति का नाम होगा लक्ष्मीपति, लेकिन एक टाइम का भोजन उसे नहीं मिल रहा है नाम क्या है लक्ष्मी किसी व्यक्ति का नाम होगा अमल और मरा हुआ चार लोग उसको उठा के ले जा रहे हैं कोई पूछेगा इसका नाम क्या था दूसरा व्यक्ति बोलेगा इसका नाम क्या था अमर तो इस प्रकार से कलियुग मतलब भौतिक जगत के जो नाम है उसमें और उस व्यक्ति में अंतर है जैसे प्रभुपात कहा करते थे कि आपको प्यास लग जाए और आप क्या करोगे पानी पानी पानी का जब करना शुरू करोगे तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी आपको पानी का भरा हुआ ग्लास चाहिए तो वैसे तो वैसे इसे आप समझ सकते हैं कि इस जगत की जो वस्तु है और इस जगत के जो नाम उस वस्तु के हैं उसमें अंतर है लेकिन भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है जैसे कि एक बार एक व्यक्ति बाथरूम के अंदर भगवान के राम के नामों का उच्चारण करते जा रहा था हाँ, जोर जोर से जब करते जा रहा था बाथरूम में चला गया था तो भगवान राम का नाम जहाँ उच्चारण होता है वहां सुनने के लिए कौन पहुंचते हैं कौन पहुंचते हैं कौन जोर से बोलिए और जोर से तो हनुमान तुरंत पहुंचते हैं हम अपना नाम सुनने के लिए पहुंच जाते हैं लेकिन हनुमान राम का नाम सुनने के लिए दौड़ते हैं तो हनुमान आये बेकार अंदर कौन नाम ले रहा है इतने ऐसे स्थान में तो हनुमान गए बहुत गुस्सा आ रहा था उनको उन्होंने इतनी पिटाई कि उस व्यक्ति के उसको मारा पिटा और वहां से चले गए क्या मैं अयोध्या के लिए जाता हूँ अयोध्या में जाता हूँ भगवान राम से मिलता हूँ तो भगवान राम ने बाहर बोर्ड लगाया था नोड एंट्री विशेष रूप से किसको अलाउड ने अंदर हनुमान को अलाउड नहीं है अभी हनुमान तो बहुत उत्साह से गए थे अयोध्या में कि सीता महारानी सीता देवी मेरा स्वागत करेगी भगवान राम मुझे मिलने के लिए तुरंत दौड़ पड़ेंगे। तो जैसे गए कि देखा हनुमान के नाम का बोर्ड लगा हुआ है कि हनुमान को अंदर आना मना है तो हनुमान जी बहुत चिंतित हो गए लेकिन वो सुन रहे थे हनुमान जी बाहर से सुन रहे थे कि भगवान राम अंदर आ, एक प्रकार से चिल्ला रहे हैं उनके शरीर में जैसे कोई व्यक्ति बहुत वेदना होती है, आ, तो है। आ, लेटे लेटे करवटे बदलता रहता है तो वैसे ही जब हनुमान ने पूछा हुआ क्या फिर हनुमान तो किसी की सुनी नहीं वो चले गए अंदर अंदर गए तो भगवान आप गए नहीं ले मेरे पास मताओ मेरे नजदीक मताओ तो जामान ने हनुमान को ये कहा आ, तो हनुमान को कहा कि वास्तव में मेरे दुख के इस वेदनाओं के के कारण तुम हो। प्रभु मैं तो आपके पास आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। तुमने पिटाई की है वास्तव में भगवान का, भगवान राम का, का राम नाम भगवान ये सिखाना चाहते थे हनुमान को कि मेरा जो नाम है आ, और मुझमे कोई अंतर नहीं है एक प्रकार से आपने उस व्यक्ति को माना होगा लेकिन वास्तव में आ, भगवान ये सिखाते हैं कि मेरा जो नाम मुझसे अभिन्न है जिसके कारण मुझे इन सारी वेदनाओं को स्वीकार करना पड़ा तो इस प्रकार से भगवान हर स्थान में शिक्षा प्रदान करते हैं इवन रामायण में कई स्थानों में वर्णन आता है जब सारी वानर सेना लंका जाने के लिए तत्पर हो रहे थे और लंका में जाना है तो समंदर को पार करना तो कैसे पार करे तो अलग अलग इन वानर सेना के पास अलग अलग आइडिया थे तो जब रात्रि का समय हुआ तो सारे अलग अलग टेंट लगाकर सोते थे लेकिन एक व्यक्ति नहीं सोते थे हनुमान जी वो घूमते रहते थे सबकी सेवा के लिए निगरानी रखते थे तो उस रात्रि में पहले डिसाइड हुआ कि अभी हम क्या करेंगे ब्रिज बनाएंगे और ब्रिज बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर डालेंगे पहले तो पत्थर डाले तो डूब रहे थे हाँ लेकिन उसके ऊपर लिखा गया क्या नाम लिखा गया राम भगवान राम का नाम लिखा गया और बंदर डालते जा रहे हैं पत्थर तैर रहे हैं भगवान राम को लगा देखो मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं तो रात को उठता हूं जरा अब हाँ? तो उठे भगवान राम और जैसे वो उठे उठकर उन्होंने पत्थर को भी उठाया बेचारा सो रहा होगा आ, जैसे कोई भक्त सोता रह उसको उठा दे चलो जब करो हाँ तो जैसे उसको उठाया पत्थर को ले ले अपने हाथ में देखा कि अंधेरा है सारी वानर सेना सो रही है मुझे कोई देख नहीं रहा है वो गए और उन्होंने लिखा नहीं उन्होंने क्या किया फेंक दिया हा और जैसे फेंका तो वो जो पत्थर है झूक गया तो हनुमान जी देख कर जोर जोर से हंसने लगे भगवान राम आ, एक प्रकार से लज्जा उनको महसूस हुई उन्होंने कहा प्रभु ये आपका काम नहीं है जिसको भी आपने फेंका है वो डूबेगा ही डूबेगा जिसको आपने पकड़ा है वो तैरेगा तो वास्तव में वो पत्थर क्या है हम सारी जीवात्माए है आ, हमारा जो हृदय है वो पत्थर के समान है तो ऐसे पत्थर के बात आत्मा के ऊपर या हृदय के ऊपर भगवान राम का नाम अंकित करना होगा जैसे वानर सेना को पता चला इन सब वानरों को अरे नाम लिखना है तो सारे गए मार्केट में मॉल में गए होंगे सारे वानर आप सोचो कल्पना करो कि पेन खरीदने के लिए स्केच पेन खरीदने के लिए बड़े बड़े मार्कर्स खरीदने के लिए सारे वानर सेना किसी मॉल में घुस जाए और वहां एक ही चीज उनको शॉपिंग करनी है क्या है पेन वो छोड़ेंगे नहीं कोई भी शॉप और वो बहुत सारे पेन लेके आ गए हनुमान के साथ और सारे बंदर हर एक है अपने हैंड राइटिंग से वो लिखे जा रहे थे पत्थरों के ऊपर और कुछ जो हाँ, मानर है वो फेंके जा रहे थे और फेंक रहे थे तो अद्भुत सारे तैर रहे पत्थर तो उसी प्रकार से वास्तव में हम भी उस पत्थर के भाती है और यदि हम अपने हृदय में अपने हाँ पर, भगवान का नाम अंकित नहीं करते हैं भगवान के नामों का आश्रय नहीं ग्रहण करते तो वास्तव में हम इस भवसागर में निश्चित रूप से डूबेंगे हमें कोई नहीं बचाने वाला हमें अपना धन नहीं बचाएगा बचाएगा हमारी पत्नी बच्चे रिश्तेदार हमारे बहुत सारे मोबाइल के जो मोबाइल में इतनी लंबी कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो बचाने वाले नहीं है हा? वो तो सारी काम के लिए है इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि भगवान का तो जो नाम है भगवान से अभिन्न है और दूसरी चीज क्या है नाम भगवान के पास कोई अपना कहने के लिए सर्वोत्तम प्रॉपर्टी या धन कुछ है तो कृष्ण के पास या भगवान के पास अपने नाम के अलावा कोई और चीज नहीं है इसलिए शास्त्र कहते हैं नाम सम वस्तुना बंसारे नाम से परम धन कृष्ण रंडारे भंडारे मीन्स तिजोरी स्टोर हाउस जैसे व्यक्ति अपने घर में भी लॉकर्स होते हैं एक के अंदर के, एक के अंदर एक का जो बहुत वेल्युएबल है बहुत मूल्यवान है उसको थोड़ा अंदर, अंदर अंदर अंदर छुपा के रखते हैं कई बार भूल भी जाते हैं कि कहा रखा है हा? तो वैसे ही है भगवान कृष्ण के भंडार में भगवान के पास आध्यात्मिक जगत में भगवान को एक चीज रखते है जो उनको सबसे अधिक प्रिय वस्तु है और सबसे मूल्यवान है अमूल्य है ऐसी चीज भगवान का अपना नाम है जो क्या करते हैं इस जगत में वो वि, वितरण करते हैं इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा गोलो केरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन ये गोलो का है भगवान के धाम का हाँ ये है तो जो भगवान के भक्त है जिस प्रकार से भगवान को अपना नाम रूपी धन प्रिय है उसी प्रकार से भगवान के जो शुद्ध और महान भक्त है उनको भगवान का जो नाम है वो सर्वाधिक प्रिय है और वही उनकी प्रॉपर्टी है वही उनका धन है जब एक व्यक्ति के बेटी की शादी करने थे तो उनके पत्नी ने कहा जाओ जाओ अभी हम तो गरीब है हमारे पास शादी करने के लिए धन आदि नहीं है मैंने सुना है कि महादेव काशी विश्वनाथ के रूप में बनारस में निवास कर रहे हैं उनके पास जाए और कुछ धन मांगी तो ये बेचारा ब्राह्मण भाग के गया हाँ, होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया तो क्या करेगा भागेगा वो गया भाग के विश्वनाथ के पास कहा कि मुझे धन चाहिए तो महादेव शिव कहते देखो मुझे खुद देख के पता चल रहा है मेरे पास धन हो सकता है जेब भी नहीं है शिव जी के पास ऐसे वस्त्र जिसमें क्या नहीं है? जेब नहीं है जेब नहीं है और हम तो जेब सिलाते रहते हैं कितनी सारी जेबे हम पैंट के लिए आजकल तो पैंट ऐसी आ गई है कि पूरे नीचे आ, नीचे तक जेबे है हाँ तो इस प्रकार की स्थिति है तो महादेव शुरू ने कहा मेरे पास तो जेबी नहीं है तो रखने का वो वस्तु तो ही नहीं है धन आदि नहीं है लेकिन मैं जानता हूं एक भक्त है एक व्यक्ति है जिनके पास धन है वृंदावन में जाओ कहा जाओ कहा जाओ, जाओ। तो वृंदावन जाओ कहा तो उन्होंने कहा ठीक है बताइए वृंदावन का एड्रेस क्या है तो उन्होंने कहा गोमती ठीला यमुना के किनारे गोमती टीला नहीं द्वादश आदित्य टीला यमुना के किनारे सनातन गोस्वामी नाम के एक महान भक्त निवास करते हैं उनके पास धनी धन है तो वो चले जाते हैं जाते तो देखा एक पेड़ के नीचे सनातन गोस्वामी बैठे हैं और उन्होंने कहा मेरे बेटी की शादी है और भगवान शिव ने मुझे आपके पास भेजा है अभी चार सौ साल पहले की घटना है तो उन्होंने कहा देखो आपको धन की आवश्यकता है उधर सामने ना आ, जो कूड़ादान है उसमें एक पारस पत्थर पड़ा हुआ है अब उसको ले जाओ लोहे को छो गए तो वह सुवर्ण में परिवर्तित होता है बहुत खुश हो गया फ्री का माल फ्री का ऐसा कुछ मिल जाए हमें थोड़ी सी चीज इतना पैसा लेते हैं किसी और की कोई चीज खरीदते हो तो उसके साथ एक ट्रॉफी मिल जाती है फ्री तो हम लगता है कि बहुत बड़े चीज हमें मिली नहीं भूल जाते है वाकी तो उसको पारस पत्थर मिला, तो मतलब और ज्यादा चाहते थे कई बार हम बहुत बड़ा लोग करते हैं तो उस लोभ के चक्कर में दोनों चीजें हमारे हाथ से फिसल जाती है तो उसने कहा जिस व्यक्ति के पास पारस पत्थर लाए हो वो कूड़ेदान में पड़ा था तो उसके पास इस पारस पत्थर से भी और मूल्यवान चीज होगी जाओ भाग के अब ये दूसरी आज्ञा थी बेचारा फिर से चला गया वृंदावन धाम की फिर से बोलिए वृंदावन तो पहुंचे तो वह सनातन गोस्वामी बैठकर भगवत नाम ले रहे थे मदन मोहन के प्रांगण में तो सनातन गोस्वामी को कहा कि ये पारस पत्थर आपके पास कूड़ेदान में है तो मूल्यवान चीज इससे भी अधिक होगी वो मुझे दे दो मेरे पत्नी ने वापस भेजा है तो वो आते हैं और वो जैसे पूछते हैं उन्होंने मेरे पास है। लेकिन गंगा यमुना रही है, इस पारस को अभी मेरे सामने इस यमुना में फेंको और मैं तुम्हें वो मूल्यवान वस्तु देता हूं तो उन्होंने फेंक दिया और उन्होंने अपने दोनों हाथ ऐसे फैलाये कहा कि महाशय हाँ साधु महाशय आप मुझे दे दो मूल्यवान वस्तु दे दो तो उन्होंने कहा अभी दोनों हाथ फैलाने नहीं दोनों हाथ क्या करने पड़ेंगे ऊपर करने पड़ेंगे ऊपर की जी सब जोर से और जोर से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम तो उन्होंने कहा यही मूल्यवान चीज है इसको लेके जाओ हाँ वो लेके गए पत्नी के पास किसके पास गए आप सोचो कितनी बड़ी क्लास होगी हो <laughs> तो इस प्रकार से देखा जाता है है कि भगवान का का पवित्र नाम हमारे जीवन असली धन है। इवन श्रीमद् गवतम में फल वाले का वर्णन आता है कि मथुरा से फल वाले एक बेचारे वृद्धाश्रय थे जिसने सुना कि नंद महाराज के पुत्र बहुत सुंदर है आकर्षक है वो फल बेचने का बहाना लेकर नदी को क्रॉस किया और बड़ी सी एक ना क्या कहेंगे टोकरी अपने सर में रखी जिसमें बहुत सारे फल थे और निकल पड़ी ब्रज की गलियों में गोकुल की गलियों में और वहां जोर जोर से चिल्लाने लगी वो कहने लगी किसी को माधव ले लीजिए गोविंद ले लीजिए मधुसूदन ले लीजिए आप काना ले लीजिए अब वो भूल गई कि क्या बेचने जा रही है फल उसके पास केले थे अंगूर थे या फल थे बहुत सारी चीजें लेकिन वो इतनी निमग्न हो गई कृष्ण में ये वास्तव में हाँ भक्त का एक उन्नत भक्त का लक्षण है हाँ तो वो गए और ऐसे लेकर तो सारे ब्रजवासी देखते जा रहे थे इसके पास तो फल है लेकिन फल बेच नहीं रही है वो भगवान के नाम आदि कह रहे ना ये ले लो गोविंद ले लो मधुसूदन ले लो कृष्ण ले लो मुरारी ले लो मुकुंद ले लो हाँ केशव ले लो तो फिर ये गई नंद महाराज का घर कहाँ है नंद महाराज का आंगन है? तो गई नंद महाराज के आंगन के सामने दरवाजे के सामने बैठे बैठ के फल सामने लेकिन नजर कहा है दरवाजे पर गेट पर है नंद महाराज के कि कृष्ण आ जाए मैं कृष्ण को देखना चाहती हूँ उनकी उनकी सेवा करना चाहती हूँ तो कृष्ण अंदर यशोदा माता के साथ है कृष्ण ने बहाना बनाया कुछ और अलग हो गए छोटे से बालक थे और वहाँ भगवान ने अपने घर में कुछ जो भी ग्रेन्स थे धान गेहूं आदि अपने हाथ में ले छोटे से थे नन्हे बालक चलना ही सीखा था अभी। वो लेकर हाथ में लेकर आ गए बाहर और उनके समदरे को देखकर वो फल वाली चकित हो गई हाँ वो बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी और कृष्ण जैसे जैसे उसके नजदीक आ गए वो अत्याधिक आनंद से हम भावित हो गयी और जैसे वो आए तो कृष्ण खड़े थे कृष्ण ने कहा मुझे फल चाहिए लेकिन उसको कौन चाहिए थे कृष्ण चाहिए थे वो उसने कहा फल क्या पूरी टोकरी देने के लिए तैयार हो लेकिन एक चीज करनी पड़ेगी कृष्णा क्या करना पड़ेगा एक बार आपको मेरे गोद में बैठना पड़ेगा और मुझे क्या बोलना पड़ेगा अम्मा या फिर मदर या मां हा तो अभी कृष्ण कृष्ण बिल्कुल कृष्ण थोड़े से हो गए भगवान सोचने लगे मैं तो माँ केवल किसको पुकारता हूँ यशोदा माता को तो पीछे देखा यशोदा माता देख तो नहीं रही है तो पीछे जैसे देखा तो यशोदा माता तो नहीं थी तो उन्होंने क्या किया इधर उधर देखते तुरंत बैठ गए और उन्होंने बोला अम्मा या माँ बोला और तुरंत खड़े हो गए तो उससे ही वो भगवान के प्रति उसका अधिक प्रेम की बढ़ोतरी हुई और उनको कहा कि ले जाओ अभी कृष्ण कितने फल ले जाएंगे कृष्ण जितने भी हाथों में आ रहे थे कैसे लेके पहुंच गए अंदर शास्त्र वर्णन करते कि कृष्णा जब नंद महाराज के घर में गए तो हर एक व्यक्ति वहां इतनी दासिया सेविकाएं थी सबको इतने फ्रूट दिए कि खत्म नहीं हो रहे थे और फिर ये सोचे कि मेरा जीवन तो धन्य हो गया हा? और वो निकल पड़ी अपना वो टोकरी लेकर सर के ऊपर और जैसे जैसे जा रही थी वो देखने लगी कि उसका जो टोकरी है वो भारी हो गया भारी हो गया तो उसने सोचा उतार के देखती हो क्या हो गया पर्वत के समान भारी तो उसने जैसे उतारा तो उसमें फल आदि नहीं थे वहां उसमें क्या था रत्न माणिक्य और बड़े बड़े ज्वेल्स आदि थे फिर उसने सोचा कि कृष्णा आपने मुझे धोखा दिया है क्या दिया है और हम सोचते हैं कि धन संपत्ति घर आवे आगे क्या है कष्ट मिटे तन का लेकिन मन का कष्ट रहेगा तन का मिटेगा तो कहाँ का रहेगा हाँ तो हम तो भगवान के दरवाजे में जाके घंटी बजाते रहते हैं घंटी टूट भी जाती है बजाते बजाते लेकिन एक ही चीज मांगते बारम बार और जब ये लाइन आती है ना तो थोड़ा आवाज और तेज हो जाता है नहीं आप कई बार भी लोगों की आरतिया सुनोगे तो ये जब लाइन आएगी कि क्या है लाइन सब बोलिए जरा धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे धन का तो आवाज पूरा भर आता है शक्ति कहा से आती है पता नहीं हाँ भगवान के लिए प्रार्थना करते लेकिन वह फल वाली वो सोचती है कि कृष्ण आपने मुझे धोखा दे दिया ये भौतिक धन आदि देकर उसने उस टोकरी को लिया यमुना में फेंक दिया और कह मथुरा नहीं जाऊंगी कहा रहोंगे अभी ब्रज में गोकुल में और नंदा महाराज के आंगन के सामने वही कृष्ण के नामों का उच्चारण करूंगी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे तो इस प्रकार से वो भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करती हैं तो भगवान नाम के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं चर्चा करने के लिए कई घंटे लग सकते हैं इस प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान के नाम को ग्रहण करने के लिए हां सदैव तत्पर होना चाहिए सहे हमारे कितनी ही कमियां क्यों ना हो कितने दुर्गुण क्यों ना हो लेकिन हमें भगवान के नाम को अपने जीवन में स्वीकारना होगा द्रौपदी के जीवन में जब कष्ट आया उसके बलशाली पति थे कोई नहीं बचा पाया उसका वस्त्रारण हो रहा था लेकिन उसने तुरंत कृष्ण को पुकारा हे कृष्ण हे द्वारकाधीश हे यादव हे सखे हाँ तो भगवान रुक्मिणी के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे हा ऐसा खाने वाले थे तो उस भगवान छोड़ते हैं और दौड़ने लगते हैं तो रुक्मिनी कहती है कि कृष्ण आप क्यों भाग रहे हैं उन्होंने कहा कि ये जो द्रौपदी हैं द्रौपदी ने मेरे नामों का उच्चारण किया है और उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं उन आंसू आंखों की जो आंसू है उससे उन्होंने एक रास्ता बनाया है द्वारका तक मुझे ले जाने के लिए और इसी कारण से मैं तीव्रता से भाग रहा हूँ तो इस एटीट्यूड से भगवान का नाम ग्रहण करना चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान का बहुत अधिक क्षेत्र हो सकता है इसलिए शास्त्र कहते हैं साधु संगे कृष्ण यही मात्र संसार जिन्हें तैयार को व्यक्ति को दो चीजों की कामना अपने जीवन में करनी चाहिए भगवान के भक्तों का संग लाभ हो और दूसरा सदैव अपने जीवा में भगवान का पवित्र नाम हो अभी हम सोचते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं तब नाम लेते हैं और सोते हुए नाम लेते हैं तो लेकिन उतना ही काफी नहीं है हमें अपने मन के अनुसार भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करना है हाँ जैसे डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है की आपकी ये भयानक बीमारी है आपको ये दवाई इसी समय और इतनी मात्रा में ग्रहण करनी है तो हमें पता है कि मैं मरने वाला हूं तो हम बिल्कुल सावधानी से डॉक्टर के नियमों का पालन करते हैं लेकिन जब भगवान भक्ति की बात आती है भगवान नाम उच्चारण की बात आती है तो वह हजारों बहाने होते हैं तो हम स्वीकार नहीं करते लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान के नामों का उच्चारण जिस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है उसी के अनुसार लेना चाहिए शास्त्र तो रिकमेंड करते कीर्तनीय की हरी भगवदगीता में कृष्ण कहते हैं सततम की जीवा इस प्रकार से होनी चाहिए कि खाली होते ही भगवान का नाम उच्चारण करे गीता में आठवें अध्याय में भगवान ने मृत्यु का वर्णन किया है आठवें अध्याय में पूरा मृत्यु के बारे में बोला और उसमें भगवान ने कहा भगवान कहते हैं कि यो मत नित्य शाह हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तना अर्जुन उस व्यक्ति के लिए मैं सुलभ हो जो व्यक्ति नित्य रूप से मेरा स्मरण करता है भगवान ये वचन देते हैं हाँ तो वो कैसे होगा हमारे जीवन में क्योंकि मृत्यु जीवन की जो सर्वोच्च सफलता क्या है अंत्य नारायण ना स्मृति की मृत्यु के समय में हमें भगवान का नाम स्मरण हो जाए जिस चीजों का नाम हम उच्चारण करते रहते हैं जिन चीजों में हमारा मन लगा हुआ है जिनको हमें अपना हृदय अर्पित किया है वही चीजें हमारे जीवा पर आएगी तो इसलिए भगवान का नाम सदैव हमें अपनी जीवा से उच्चारण करना चाहिए लोग कहते कि नहीं मन में हम करेंगे मन में शास्त्र रिकमेंड नहीं करते हैं शास्त्र कहते कि वाचिक या उपांसु तीन प्रकार के जप है हम उसमें कि इस प्रकार से भगवान के नामों का जप करना चाहिए कि आप बोले और आपको खुद सुनाई दे जब आप ऐसा करते हो तो क्या होगा कि उस भगवान के पवित्र नाम को आप सुनोगे तो हृदय में तो बहुत गंदगी है काम क्रोध लोभ मोह मोहम्मद मात्सर्य आदि गंदगी का ये स्टोर हाउस है हम हाँ डस्टबिन बाहर देखते लेकिन डस्टबिन हमने क्या किया है अपने हृदय को बना लिया है दय ही इतना बड़ा डस्टबिन है कोई मुंसिपालिटी का गाड़ी नहीं आने वाला है इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है चेतो दर्पण मार्जना ये चित्र को सफाई करने के लिए भगवत नाम हमें लेना चाहिए वाल्मीकि कितना पाप उन्होंने किए थे किसके लिए कर रहा था उसको यह भी पता नहीं है रत्नाकर कर डाकू उनका नाम था तो नाराज जब ट्रेवलिंग कर रहे थे घूम रहे थे जंगलों में तो ये मिल गया जो भी रास्ते में कोई जाए उसको लूटना पाटना काटना धन आदि छीनना और घर जाकर परिवार वालों को संतुष्ट करना पत्नी बच्चे कहेंगे कि अरे क्या हमारे पिता हैं, क्या मेरे पति हैं कितना धन ला रहे हैं लेकिन वो ये नहीं पूछते कि कहां से ला रहा है कैसे ला रहा है कितने पाप कर्म कर रहा है कितना धोखाधड़ी कर रहा है तो लेकिन जब नारद उसको मिले नारेन्द्र कहा मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ लेकिन घर में जाकर पूछो कि जो ये सारे पाप कर्म तुम कर रहे हो उसमें आपके घर वाले भागीदार होना चाहते हैं हा? उसमें भाग लेंगे तो वो गया पत्नी को पूछा कहते हम तो नहीं भाग लेंगे आपके पाप में ये तो आप आपका फर्ज है आपने हमसे क्या किया है विवाह का बंधन तो आपने जिम्मेदारी ली है तो आपको ये करना पड़ा पड़ेगा पुत्र पुत्री आदि सब ने हाथ ऊपर किए हरे कृष्ण मंत्र जब करने के लिए नहीं हाँ उसको छोड़ने के लिए तो ऐसे सिचुएशन में वो रोते हुए नारद के पास आए और नारद ने कहा वास्तव में तो वो इतने पाप कर्म इतने दुष्कर्म किए थे कि भगवान का नाम जिहा से नहीं निकल रहा था क्यों हमें इच्छा नहीं होती क्यों हम भगवान का नाम जिहा से नहीं लेते उच्चारण नहीं करते क्योंकि इतनी गंदगी है इतने पाप कर्म दुष्कर्मों से हम भरे हुए हैं कि भगवान का नाम जीवा से असंभव हो जाता है ये जीवा उठती नहीं है भगवान नाम लेने के लिए ये उसका लक्षण है तो फिर उन्होंने कहा ले लो राम का नाम उच्चारण करो लेकिन वाल्मीकि हम जब राम नाम उच्चारण करने लगे तो क्या बोल रहे थे मरा इतने पाप कर्मों का क्यों नाम हो? हम भी इतना सरल है कितना सरल है भगवान नाम लेना क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि सारे दुष्कर्म पाप कर्मों में हमारा मती लगा हुआ है तो इस कारण से जीवा में नाम नहीं आता सुबह उठते तो भगवान हरे जब करना है पहले विचार आता है नहीं खुश हो जाते हा जब करने का समय आ गया उठते तो इतना जब करना है मुझे टेंशन आ? जब का नाम भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से या हार्ट अटैक आने लगता है तो वहा जब नारद ने कहा कि ले लो बाबा भगवान का नाम ले लो तो राम की बजाय मरा मरा ठीक है जो मर्जी ले लो मरा मरा करते रहो लेकिन जो मरा मरा करते रह गए क्योंकि जो कहा जो साधु या नारद ने उसी को पालन करना शुरू किया ये सफलता का रहस्य है तो जैसे नारद ने कहा वैसे करना शुरू किया चाहे नाम उच्चारण हो रहा है ठीक से या नहीं लेकिन वो लगे हुए हैं उसी प्रकार से हमारा मन भाग रहा है जब करते समय इच्छा हो रही है नहीं हो रही है फिर भी हमें भगवान का नाम लेने के लिए सदैव प्रयासरत होना चाहिए और हर रोज हाँ जैसे शरीर के लिए खुराक खान पान आदि उसी प्रकार से आत्मा के लिए भगवत नाम है और फिर एक समय में नारद अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ आते देखते आ रहे तो था वो देखा कि वो सारा वाल्मिक मिस जो चीटियों के द्वारा क्या कहते हैं उसे क्या? बड़ा सा बनाते ना मिट्टी का ठेला जो भी है तो उसके अंदर से आवाज आ रही थी तो नारद ने सुना कि अभी मरा मरा की जगह अभी क्या आ रहा है राम राम राम का उच्चारण हो रहा है और इतने शक्ति संपन्न हो गए कि भगवान राम इस जगत में अवतरित होने से पहले ही रामायण लिख दी कि भगवान क्या लीलाए करने वाले हैं इतना शक्ति संपन्न होता है व्यक्ति जो भगवान के नाम का आश्रय करता है इसलिए श्रीला प्रभुपाल जो इस पॉल के फाउंडर आचार्य हैं सत्तर साल की आयु में अमेरिका गए जो बुढ़े थे कोई उनके पीछे नहीं था कोई उनकी सहायता करने के लिए नहीं था अकेले थे चालीस रुपए उनके पास थे फ्री जब जहाज से उनको जाने का मौका मिला अमेरिका वहां उनको छोड़ने के लिए भी कोई नहीं आया और वो जब अमेरिका पहुंचे तो वहां जाकर देखा कि यहां क्या मैं भगवान नाम का प्रचार करूंगा यहां क्या गीता भागवत को सुनाऊंगा ये लोग तो रजा और तब उनसे इतने पागल हो गए हैं कि ये भौतिक जीवन में निमग्न है तो उन्होंने सोचा की हे कृष्णा आप मुझे ऐसे भयाव स्थान में लेकर आये हो यहाँ लोगों की मत भगवान में नहीं है लेकिन मुझ में कोई योग्यता नहीं है लेकिन यो की योग्यता मेरे पास है क्या कि आपका ये जो पवित्र नाम है उसमें मुझे प्रगाढ़ श्रद्धा है क्या है प्रगाढ़ श्रद्धा। और उस नाम के द्वारा ही उन्होंने इतना विशाल हरे कृष्ण आंदोलन शुरू किया अकेले ने क्या करते थे कि करता लेकर एक न्यूयॉर्क के गार्डन में एक पेड़ के नीचे रोज जाकर कीर्तन करते थे और उसी इस नाम के द्वारा ही उन्होंने इतने बड़े आंदोलन को खड़ा किया और सारे जगत में पहुंचाया तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वही कृष्णा इस कलयुग का जो धर्म है सिखाने के लिए आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और भगवत नाम ही प्रदान करते हैं चैतन्य महाप्रभु हाँ जब गुजर रहे थे एक स्थान में तो एक धोबी कपड़े धो रहा था चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए और कहा अरे अरे कृष्णा बोलो क्या बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम तो उनको कहा कि हरि नाम का उच्चारण करो तो धोबी ने कहा हरि नाम का जप करूंगा तो कपड़े कौन धोएगा तो चैतन्य ने कहा कपड़े मैं धोता हूँ लेकिन तुम क्या करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम तो वही कृष्ण पांच सौ साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। और कलियुगा का ये जो परम धर्म है भगवत नाम से उसकी शिक्षा प्रदान करते हैं धोबी ने जैसे ही कहा कि कपड़े कौन धोएगा तो महाप्रभु चैतन्य ने कहा कि मैं कपड़े धोता हूं तुम लेकिन हरि नाम लो और ये सुनते ही धोबी का हृदय बिखर गया और नाम उच्चारण करने लगा तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु दोनों चीजें हमारी धोने आए हैं कपड़े भी धोएंगे और हृदय भी धोएंगे इतना गंदा है हमारे कपड़े भी गंदे हैं और हृदय भी गंदा है तो ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं और हम उन प्राणियों के समान है पशु के समान है चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड से जंगल जा रहे थे तो कई सारे प्राणियों के द्वारा उन्होंने हरिणाम संकीर्तन किया तो इस प्रकार से प्राणी भी भगवान नाम का उच्चारण संकीर्तन करके अपना जीवन हा? पूर्ण बना रहे हैं या सफल बना रहे हैं इसलिए हम मनुष्य जीवन होने के बावजूद भी बोलने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी एक समझदार बुद्धि होने के बावजूद भी यदि हम भगवान के नाम को गंभीरता से नहीं लेते भगवत भक्ति को अपने जीवन में धारण नहीं करते तो हमारा जीवन एक पशु की भांति है इसलिए शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में दो चीजें हमेशा स्मरण रखनी चाहिए एक है अपना मृत्यु और दूसरा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे दो चीजें सदैव स्मरण रखनी चाहिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं तो दो, दो, है। तो दो चीजें क्या है मृत्यु और भगवत नाम तो कोई एक शिष्य भक्ति सिद्धांत महाराज को कहता है कि क्यों हमें मृत्यु का स्मरण होना चाहिए हर रोज क्योंकि उन्होंने कहा कि जब आपको पता चलेगा कि मृत्यु कभी भी किसी क्षण आने वाली है अभी जो ये आ, एक विमान गायब हो गया मलेशिया एयरवेज ना हाँ तो रिसेंटली लापता है अभी उसमें जो ढाई सौ सो, लोग बैठे थे उनको क्या पता वो सोच रहे थे कि हम पहुंचने वाले है आराम से पहुंचने वाले है हमें रिसीव करने के लिए लोग हैं वहाँ खड़े हैं लेकिन बीच में ही लोग विमान के साथ और हमने हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा एडवांसमेंट की है कि विमान ढूंढ ढूंढ के उनको नहीं मिल रहा है कम्युनिकेशन फेल हाँ तो उस प्रकार से मृत्यु कभी भी है किसी भी क्षण हम गायब हो सकते हैं अपने परिवार के बीच में से अपने मित्र संबंधियों के बीच में से मेरा भारत मान भारत के बीच में से भी गायब हो सकते हैं तो इसलिए मृत्यु का स्मरण होने से क्या होगा कि मेरे पास टाइम कम है मुझे भगवान का नाम स्मरण करना है जीवन में धारण करना है और जब भगवान का नाम नित्य स्मरण करोगे तो मृत्यु का भय हमें छुएगा नहीं इसलिए भागवत कहता है आपन संस्कृति घोराम यम विवशो ग्रणम हाँ? कि ये जो जन्म मृत्यु का सागर है जिसमें भगवान का नाम कोई उच्चारण करता है तो नाम इतना शक्तिशाली है कि यदि भेद स्वयं भयम भगवान नाम से जो भय है वो खुद कांपने लगता है तो ऐसे भगवान के नाम का उच्चारण करने के लिए हरेक व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए जिसके द्वारा अपना जो ये मूल्यवान मनुष्य देय है उसको सार्थक किया जा सकता है तो आप सारे बहुत सौभाग्यशाली हो कि आज हमें चर्चा करने का और सुनने का मौका मिला है भगवान नाम की महिमा कि हम कलयुग के जैसे गंदे स्थान में गिरे हुए हैं और ऐसे स्थान में भी एक हमारे लिए आशा का किरण है और वो आशा का किरण भगवान का पवित्र नाम है ना हैरि नाम संकीर्तन तो आप सबको यही निवेदन है की जो कृष्ण का पवित्र नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जो देवी देवता इंद्र चंद्र वरुण शिव जी पार्वती दुर्गा सब लोग इस नाम को जब करने के लिए तत्पर रहते हैं देवता होने के बावजूद भी हम मनुष्य होकर क्यों नहीं ऐसे परम मधुर नाम का उच्चारण करें हाँ तो ये कभी कभी शुरुआत में हमें यह नाम जब करना बड़ा कठिन लगता है जैसे किसी को पीलिया की बीमारी होती है तो शुगर खाने के लिए दे दो मिश्री तो कड़वी लगती है लेकिन पीलिया का दवाई क्या है मिश्री खाते रहो फिर वो कड़वाट चली जाएगी और मिश्री की मिठास वो महसूस करेगा उसी प्रकार से शुरुआत में हमें लगता है कि भगवान नाम मुझे लेना कठिन है लेकिन जब हम शुरू करते है ग्रहण करते हैं तो फिर धीरे धीरे इस भगवान नाम के प्रति हम आसक्त होने लगते है भगवान नाम से आप प्रीति हाँ, विकसित करते हैं इसलिए आप सब लोग हाँ, कृष्ण के इस पवित्र नामों को स्वीकार कीजिए और भाग्यवान बनिए हरे कृष्णा अगया अगया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम संकीर्तन के हर युग धर्म की किसी का को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अन्यथा हम सब मिलकर एक माला का जाप करेंगे हरे कृष्ण आपने जो बोला कि जो लोग कृष्ण का नाम नहीं जपते या अदर नाम जप रहे हैं जब तो एक पर्टिकुलर नाम कृष्ण का जपना चाहिए जो नाम बट हम लोग यहाँ पे हैं रूपान तो की कृपा से या हमारे आचार्य कृपा से या फिर तो हम जैसे कई लोग तो जानते हैं कृष्ण का नाम भी सर्वपूर्ण हैं बट जो नहीं जानते तो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं या फिर जो निराकार भाव की पूजा कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहा जाएगा तो सर्वाधिक दुर्भाग्यशाली है भगवद गीता में ऐसा भी लिखा है की तो तो तो तो तो लेकिन भगवान वो कहते हैं की वो जो पूजा की विधि है वो उचित नहीं है अनुचित है और उसके द्वारा उनको कई जन्म लेने पड़ेगे और तब जाके वो समझेंगे की बहु नाम जन्म नामते नवे अध्याय में कृष्ण देते है ज्ञान वनम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ अभी बोल जो लोग लगे हुए हैं वो ऐसे करोड़ों करोड़ों जन्म लेंगे और तब जाकर वो धीरे धीरे इस लेवल में आएंगे समझेंगे कि वासुदेवा सर्वमिति परम भगवान कृष्ण स महात्मा सुदुर्लभ गीता के वचन है तो उनके लिए करोड़ों जन्म लेने पड़ेगा उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग आएंगे तब जाकर वो एक नाम जपना शुरू करेंगे और फिर भक्ति में लगेंगे तो बहुत लंबा उनके लिए समय है तो कलयुग में भगवान ने बहुत सरल दिया है वे दिया है इसलिए हमें भगवान नाम जप करने के लिए सदैव और उत्साहित या लालयित होना चाहिए और इच्छुक होना चाहिए जब हम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो भगवान हमें मार्गदर्शन करते हैं कोई व्यक्ति भगवान की ओर जाना चाहता है भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं जैसे ध्रुव छोटे बालक थे पांच साल के अकेले जंगल में भागे कि मुझे भगवान के पास जाना है तो भगवान ने नारद को भेजा जिनके द्वारा छह महीने में भगवत प्राप्ति की वो भगवान नाम का उच्चारण करते कर रहे थे ओम नमो भगवती आदिका हाँ हाँ बताइए जो भी हरे राम हरे राम से शुरू करते हैं इसी मंत्र को उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो उचित है कोई उसमें गलती नहीं है जब हरे कृष्णा मंत्र आप कंटिन्यू जब करते हैं आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पहला है और कौन सा बाद में है तो उसको ऐसा शास्त्रों में ओरिजिनली लिखा है हरे कृष्ण मंत्र स्टार्ट ऐसे तो पुराने एडिशन आदि देखे गए हैं ताल पत्र आदि उनमें इस प्रकार से लिखित है हाँ। बोलिए सुनाई दे रहा है वैसे बोलिए मैं बोलता हूं आया गया तो कोई इसका किसी का इस, मान लो तो भगवान कृष्ण है या किसी का भगवान राम है तो वो जैसे कि शास्त्रों में एक बार ही जैसे कि अर्जुन और हनुमान जी का कुछ आसन में कुछ वो हो गया था तो उसमें हनुमान जी के सामने जब कृष्ण आए थे तो उन्होंने कहा धनुषे तो मैं आपको प्रणाम भी नहीं करूंगा थोड़ा सा इसके बारे में क्लेरिफिकेशन चाहिए कि या की मतलब राम के भी वो बड़ा सरल है भगवान राम या कृष्ण अभी वो हनुमान आदि बहुत बड़े बड़े उदाहरण है लेकिन हमारे लिए अभी हम अपने मन के अनुसार इष्ट ना बना ले हाँ। तो हमारे इष्ट हमारे आध्यात्मिक गुरु और शास्त्रों के द्वारा हमें समझ में आते हैं और उनको हम हैं और और हम स्वीकारते उनकी आराधना करते हैं तो जब चाहे हम कृष्ण की आराधना करते हैं लेकिन भगवान राम के प्रति भी हमारा उतना ही रिस्पेक्ट आदि बना रहता है उसमें कोई वो नहीं है दोहराई नहीं है ऐसे नहीं की भगवान राम की आप आराधना करोगे तो कृष्ण को सोचने लगेंगे नहीं वही कृष्ण जब मर्यादा को स्थापन करना है तो वो राम के रूप में प्रकट होते हैं और जब लीला पुरुषोत्तम लीला को प्रस्तुत करना है तो कृष्ण के रूप में वृंदावन में कई प्रकार की लीलाएं करते हैं तो इष्ट तो वही अभी हमारे लिए इष्ट क्या है भगवान का नाम तो जब ये नाम हम स्वीकार करेंगे तो नाम से अगला धरातल हमें प्राप्त होता है वो है रूप और रूप में हम फिक्स होते हैं तो उससे क्या होगा गुण भगवान की क्वालिटीज हम समझ फिर बुन, फिर में आएंगे फिर गुण फिर गुणों में फिक्स होते तो भगवान की लीलाएं, जिनको हम माइंडली जानेंगे हमारा मन उसमें रमेगा, लगेगा, तो इसलिए अभी हमारे लिए प्रैक्टिकल लिस्ट क्या है भगवान का नाम तो ये भगवान का नाम आप उच्चारण करते रहोगे तो स्वाभाविक रूप से आप अनुभव करोगे भगवान का रूप आप भगवान के नानावतारो भुवनेश किंतु भगवान के अनेक अवतार है हाँ तो भगवान के इन अवतारों के प्रति आपका स्वाभाविक आकर्षण या लगाव कुछ उत्पन्न होगा तो तो चारणी का भक्ति का मतलब है अहेतु की बिना किसी हेतु का और बिना किसी रुकावट के कंटिन्यूसली चाहे जीवन में जो मर्जी विपद आया है शारीरिक मानसिक या हाथ कितनी भी प्रकार के कष्ट आ जाए लेकिन वो जो भक्त है वो कभी भगवत भक्ति या सेवा को छोड़ता नहीं है वो अब अब अब नहीं अब और भगवान के अलावा किसी और देव देवता आदि की आराधना में उसका मन आकर्षित नहीं होता पीछे अरे नहीं अभी आपने कहा कि देव देवताओं राम जी की करनी चाहिए मैंने कुछ में और रामायण जी का ये जो तो सीरियल उसमें देखा था भगवान तो श्री राम जो जी जी है वो श्री राम जी की आराधना कर रहे हैं तो जनरली हमें कोई प्रमाण स्वीकार करना होता है तो प्रमाण क्या होता है शास्त्र प्रमाण होना चाहिए जनरली आजकल प्रमाण कौन है हमारे लिए टेलीविजन सारे चीजें कहा से सीखते हैं हम टेलीविजन और जो सीरियल भी बनते हैं वो शास्त्रों के आधार में नहीं बनते हैं। वो डायरेक्टर अपने मनगढ़ंत ढंग से स्क्रिप्ट तैयार करते हैं एक तो खुद को शास्त्रीय नॉलेज नहीं है खुद भगवत भक्ति का प्रैक्टिस नहीं करता सीरियल आदि केवल पैसा कमाने के लिए बनाते हैं तो उससे लोग कोई शिक्षा एक प्रकार से नहीं प्राप्त कर सकते और एक प्रॉपर कंक्लूजन निष्कर्ष तक व्यक्ति नहीं पहुंचेगा कंफ्यूज रहेगा तो वो जानना होगा कि भगवान राम भगवान शिव की आराधना हाँ रामेश्वरम में करते हैं वो एक चीज की शिक्षा देने के लिए अब भगवान क्योंकि शिव जी भगवान के महान भक्त है वैष्णवाना यथा शंभू, वैष्णव मीन्स विष्णु या कृष्ण के भक्त तो उनमें कोई श्रेष्ठ भक्त है तो वो शिव जी है हाँ तो इसलिए वो ये दिखाना चाह रहे थे कि मेरे भक्तों की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है लेकिन हम शिवजी को पूछते इस भावना से नहीं कि शिवजी कौन शिवजी भक्त है ये भावना कभी होती है नहीं हम सोचते कि शिवजी भगवान है ये गलत है इसलिए वहा रामेश्वर का मतलब ही है कि राम जिनके ईश्वर है किनके ईश्वर है राम शिव जी के तो शास्त्रो में अलग अलग अर्थ दिए हैं। तो वहाँ ये शिक्षा देते मद भक्ता पूजा व्यादि कहा मेरे भक्त की पूजा या मेरे भक्त की सेवा उत्तम है इस चीज की शिक्षा देने के लिए भगवान राम आचरण करते हैं। लेकिन उस आचरण को अधिकतर लोग क्या करते हैं? गलत रूप से स्वीकारते हैं। वो कहते है की शिव महान है लेकिन शिव सदैव राम सेवा के बिना वो नहीं रह सकते भगवान राम के नाम उच्चारण के बिना नहीं रह सकते तो वो शिक्षा प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने आचरण किया था हरे कृष्ण तो आप सबके पास माला होगी तो हम माला का जप करेंगे